जीवन संग्राम एक लेखक आचार्य मनोज पांडे तीन हमारे पूर्वजों में संघर्ष मुगलों के साम्राज्य के पतन के साथ ही दूसरी तरफ से अग्निजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर बंगाल में जमा लिया था और उसने अपने पैर पसारता हुआ बक्सर से होते हुए बनारस इलाहाबाद अवध आदि पर अपना कब्जा जमाते हुए गंगा के रास्ते चलते हुए उसने अपना एक अड्डाबिंद क्षेत्र में भी वसा और इसका नाम उसने मिर्जापुर रखा जिसके अंतर्गत ही वे राज्य आता था जो एक प्रकार से मिर्जापुर का हृदय था जिसकी खबर अंग्रेजों को भलीभांति हो चुकी थी जिसके कारण ही वे इस हृदय रूपी विजयपुर नगर को समटने के लिए षडयंत्र शुरू कर दिया उसी बीच इस हरे भरे इलाके जो हर प्रकार से संपन्न था इस पर अंग्रेजों की निगाह पड़ गई जब वह गंगा में यात्रा करते हुए वानरसे इलाहाबाद दिल्ली के लिए सफर पर होते जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक बहुत खतरनाक षडयंत्र रचा जिसकी किसी को कानो कान पता नहीं चला ना कैलाश को ही खबर हुई ना ही विजयपुर के राजा हरिश को ही हुआ अंग्रेजों में एक बहुत चालाक और धुर्द का अफसर था जिसका नाम पिटलर डिसुजा था। उसने राजा के दामाद को अपना मित्र बना लिया और उनको अपने साथ रख लिया उनके लिए अच्छे अच्छे विदेशी औरतों की व्यवस्था कर दी जिससे राजा का दामाद अपनी सारी राजा से संबंधित गुप्त जानकारिया उन अंग्रेजों के सपुर्द कर दिया जिसका अंग्रेजों ने काफी फायदा उठाया अंग्रेजों ने सीधा सीधा आमने सामने युद्ध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि वह इस तरह से गंगा के तराई में फंस जाएंगे और यहां की जमीन इन जमींदारों और किसानों के साथ राजा के पक्ष में जीत जाएंगी क्योंकि छानबे क्षेत्र छनवर के इलाके से बाहर निकला आसान नहीं था वहां पर वहां के लोकल लोग बहुत अधिक थे अंग्रेजों सबसे पहले कैलाश को और राजा हरिश्चन्द्र को खत्म करने की योजना बनाई क्योंकि वे जानते थे कि इस राज्य के यही दो आधारभूत नष्ट कर दिया जाए तो विजय राज्य को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा यह विजयपुर रेत के महल की तरह से बिखर जाएगा जैसा कि राजा को मारने के लिए राजा की सबसे कमजोर कड़ी उसके दामाद को अंग्रेजों ने अपना मुहरा बना लिया था इसी तरह से कैलाश को मारने के लिए जो उसकी कमजोर कड़ी उसका मित्र उसके हित के मानस को भड़काया और उसे जमीन का लालच दिया यद्यपि वह कैलाश और मानस दोनों मित्र थे लेकिन जमीन के मामले में दोनों जिम्मेदारों में सबसे अधिक धाक और राजा के साथ निकता कैलाश की अधिक थी उसके पास जमीन भी काफी अधिक थी मानस की तुलना में इसको साथ कैलाश की अपनी सेना के साथ हाथी घोड़ों से सुसज्जित सेना भी थी जैसा कि मानस के पास अपनी सेना नहीं थी इसके दो बेटों के साथ में किसानों मजदूरों की बड़ी सख्त थी राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए अंग्रेजों ने राजा के दामाद को तैयार कर लिया गया देकर कि राजा के दामाद को ही राजा का बना दिया जाएगा राजा का दामाद एक चरित्रहीन और विलाशी था जिससे लालच में आकर वह तैयार हो गया मानस बहुत सम्मान करता था कैलाश का लेकिन अंदर ही अंदर वह कुर्ता भी था उसकी तरक्की को देखकर उसे भी हजारों एकड़ जमीन के लालच ने पकड़ लिया मानस ने अपने कुछ आदमियों को कैलाश को मारने के लिए तैयार कर लिया और अपने आदमियों की गुप्त सभा बुलाया और अपने सभी आदमियों को अपने विश्वास में लेकर उसने कहा कि यही समय की मांग है कि हमें अंग्रेजों से मित्रता कर लेनी चाहिए क्योंकि अब हम अंग्रेजों से लड़ तो सकते नहीं है क्योंकि इन्होने मुगलों को परास्त करके सम्पूर्ण भारत पर अपना एक अधिकार कर लिया है जैसा कि राजनीति का नियम है कि अवसर को देखकर जो उसका फायदा उठाता है वही अपनी गाथा इतिहास के पनों में लिखता है जैसा कि पंशत में एक कथा आती है दक्षिण दिशा में सुवर्णवती नामक नगरी है उसमें वर्धमान नामक एक बनिया रहता था उसके पास बहुत सा धन भी था परंतु अपने दूसरे भाई बंधुओं को अधिक धनवान देख उसकी यह लालसा हुई की और अधिक धन इकट्ठा करना चाहिए अपने से नीचे हीन अर्थात दर्दियों को देखकर किसकी महिमा नहीं बढ़ती है अर्थात सबका अभिमान बढ़ जाता है और अपने से ऊपर अर्थात अधिक धनवानों को देखकर सब लोग अपने को दरिद्री समझते हैं शशिनाशो एस पी निर्धन है जिसके पास बहुत साधन है उस ब्रह्मघातक मनुष्य का भी सत्कार होता है और चंद्रमा के समान अति निर्मल वंश में उत्पन्न हुए भी निर्धन मनुष्य का अपमान किया जाता है जैसे नवजवान श्री बूढ़े पति को नहीं चाहती है वैसे ही लक्ष्मी भी निरुद्योगी आलसी प्रारब्ध में जो लिखा है सो होगा ऐसा भरोसा रखकर चुपचाप बैठने वाले तथा पुरुषार्थहीन मनुष्य को नहीं चाहती है आलस्य सेवा सुरोग जन्मभूमि संल्यम संतोषो भी रुतवान षड व्याघाता और भी आलस्य श्री की सेवा रोगी रहना जन्मभूति का स्नेह संतोष और डर्पोत्पन्न ये छह बातें उन्नति के लिए बाधक है संपदा सुभावती स्वल पयापिलियो क्रित विधिमुन्य तसे तसेताम जो मनुष्य थोड़ी सी संपत्ति से अपने को सुखी मानता है विधाता समाप्त कार्य मानकर उस मनुष्य की उस संपत्ति को नहीं बढ़ाता है निरुत्साही, आनंदरहित पराक्रमहीन और शत्रु को प्रसन्न करने वाले ऐसे पुत्र को कोई सी न जाने अर्थात ऐसे पुत्र का जन्म न होना ही अच्छा है नहीं पाए धन के पाने की इच्छा करना पाए हुए धन की चोरी आदिनाश से रक्षा करना रक्षा किए हुए धन को व्यापार आदि से बढ़ाना और अच्छी तरह बढ़ाए धन को सत्पात्र में दान करना चाहिए क्योंकि लाभ की इच्छा करने वाले को धन मिलता ही है एवं प्राप्त हुए परंतु रक्षा नहीं किए गए खजाने का भी अपने आप नाश हो जाता है और भी यह है कि बढ़ाया नहीं गया धन कुछ काल में थोड़ा होकर कजल के समान नाश हो जाता है और नहीं भोगा गया भी खजाना वृथा है धन इनकीोना दगदती ना, ना श्रुते भले इनकी यश त्रिपूर्ण बानोना चर्मा चेट कि मात्मा यो न जितेंद्रियो उस धन से क्या है जो न देता है और न खाता है उस बल से क्या है जो वैरों को नहीं सताता है उस शास्त्र से क्या है जो धर्म का आचरण नहीं करता है और उस आत्मा से क्या है जो जितेंद्रिय नहीं है जैसे जल की एक बूंद के गिरने से धीरे, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है वही कारण सब कारण सब प्रकार की विद्याओं का धन का और धर्म का भी है दानोपग्रहिता दिवसा यश जानती व सब कर्मकार भसरे वसन्न जीवती दान और भोग के बिना जिसके दिन जाते हैं वे लुहार की के समान सांस लेता हुआ भी मरे के समान है यह सोचकर नंदक और संजीवक नामक दो बैलों को जुए में जोत और छकड़े को नाना प्रकार की वस्तुओं से लादकर व्यापार के लिए कश्मीर की ओर गया अजनस वाल्मीकि संचय अवंधि काजल के क्रम से घटने को और वाल्मीकि नामक चीटी के संचय को देख दान पढ़ना और काम धन धामे दिन को सफल करना चाहिए बलवानों को अधिक बोझ क्या है और उद्योग करने वालों को क्या दूर है और विद्यावानों को विदेश क्या है और मीठे बोलने वालों का शत्रु कौन है फिर उस जाते हुए का सुदुर्ग नामक घने वन में संजीवक घुटना टूटने से गिर पड़ा यह देखकर कर चिंता करने लगा नीति जानने वाला इधर उधर भले ही व्यापार करे परंतु उसको लाभ उतना ही होता है जितना विधाता के जी में है सब कार्यों को रोकने वाले संशय को छोड़ देना चाहिए एवं संदेह को छोड़कर अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए यह विचार कर संजीवक को वहाँ छोड़कर फिर वर्धमान आप धर्मपुर नामक नगर में जाकर एक दूसरे बड़े शरीर वाले बैल को लाकर जुए में जोत कर चल दिया फिर संजीवक भी बड़े कष्ट से तीन खुरो के सहारे उठ खड़ा हुआ समुद्र में डूबे हुए की पर्वत से गिरे हुए की और तक्षक नामक सपम से हुए की भी आयु की प्रबलता मर्म जीवन स्थान की रक्षा करती है अरक्षिता जीवती दैव से रक्षा किया हुआ धन बिना रक्षा के भी ठहरता है और अच्छी तरह रक्षा किया हुआ भी डैव का मारा हुआ नहीं बचता है जैसे वन में छोड़ा हुआ सहायता भी जीता रहता है घर पर कई उपाय करने से भी नहीं जीता है फिर बहुत दिनों के बाद संजीवक अपनी इच्छा अनुसार खाता पीता वन में फिरता फिर हृष्ट पुष्ट होकर ऊंचे स्वर से डकराने लगा उसी वन में पिंगलत नामक एक सिंह भुजाओं से पाए हुए राज्य के सुख का भोग करता हुआ रहता था जैसा कहा गया है मृगों ने सिंह का न तो राज्य तिलक किया और न संस्कार किया परन्तु सिंह अपने आप ही पराक्रम से राज्य को पाकर मृगों का राजा होना दिखलाता है और वे एक दिन प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमुना के किनारे गया और वहां उसे एक सिंह ने नवीन भी अतुकाल के मृत की गर्जना के समान संजीवक का डकराना सुना यह सुनकर पानी के बिना पिले वेह घबराया सा लौटकर कर अपने स्थान पर आ विचारने लगा यह क्या है यह सोचता हुआ चुप बैठ गया और उसके मंत्री के बेटे दमनक और करटक दो गीतों ने उसे वैसा बैठा देखा उसको इस दशा में देखकर कर दमनक ने करटक से कहा भाई करटक यह क्या बात है कि प्यासा स्वामी पानी को बिना पिए डर से धीरे धीरे आम बैठा है करटक बोला भाई दमनक हमारी समझ से तो इसकी सेवा ही नहीं की जाती है जो ऐसे बैठा भी है तो हमें स्वामी की चेष्टा का कर निर्णय करने से क्या प्रयोजन है क्योंकि इस राजा से बिना अपराध बहुत काल तक तिरफ्तार किए हम दोनों ने बड़ा दुख सहा है सेव्या धन कै पश्चि कृतम स्वयं अक्षर ही रस्ते मूह ढेस तब हारी सेवा सिद्धांत को चाहने वाले सेवकों ने जो किया ऐसा देखकर शरीर की स्वतंत्रता भी मूर्खों ने हार दी है और दूसरे पराधीन होकर जाड़ा हवा और धूप में दुखों को सहते हैं और उस दुख के छोटे से छोटे भाग से तप करके बुद्धिमान सुखी हो सकता है स्वाधीनता का होना ही जन्म की सफलता है और जो पराधीन होने पर भी जीते हैं तो मरे के समान से है अर्थात वे ही मुर्दो के समान है जो पराधीन होकर रहते हैं धनवान पुरुष आशारूपी ग्रह से भरमाए गए हुए याचिकों के साथ इधर आ चला आ बैठ जा खड़ा हो बोल चुप सारा इस तरह खेल किया करते हैं अब उद्धैर हर थला भाई स्वयं आत्मा संस्कृत्य संस्कृतिक पर उप है। जैसे वेश्या दूसरों के लिए सिंगार करती है वैसे ही मूर्खों ने भी धन के लाभ के लिए अपनी आत्मा को संस्कार करके हृष्टपुष्ट बनवा कर उपकार के लिए कर रखी है जो दृष्टि स्वभाव से चपल है और मल मूत्र आदि नीची वस्तुओं पर भी गिरती है ऐसी स्वामी की दृष्टि का सेवक लोग बहुत गौरव करते हैं मौनान मूर्ख है सेवाधर्म परम गहनो योग्य नाम चुपचाप रहने से मूर्ख बहुत बातें करने में चतुर होने से उन्मा तथवा बातूनी क्षमाशील होने से डरपोक न सहन सकने से नीति सर्वदास रहने से ढीठ और दूर रहने से घमंडी कहलाता है इसलिए सेवा का धर्म बड़ा रहस्यमय है योगियों से भी पहचाना नहीं जा सका है विशेष बात यह है कि जो उन्नति के लिए झुकता है जीने के लिए प्राण का भी त्याग करता है और सुख के लिए दुख ही होता है ऐसा सेवक को छोड़कर और कौन भला मूर्ख हो सकता है दमनक बोला मित्र कभी यह बात मन से भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि खामियों की सेवा ये से क्यों नहीं करनी चाहिए जो सेवा से प्रसन्न होकर शीघ्र मनोरथ पूरे कर देते हैं स्वामी की सेवा नहीं करने वालों को चमर के ढलाव से युक्त ऐश्वर्य और ऊंचे दंड वाले श्वेत छत्र और घोड़े हाथियों की सेना कहाँ धरी है कर्टक बोला तो भी हमको इस काम से क्या प्रयोजन है क्यूँकी अयोग्य कामों में व्यापार करना सर्वथा त्यागने के योग्य है दमनक ने कहा तो भी सेवक को स्वामी के कामों का विचार अवश्य करना चाहिए टक बोला जो सब काम पर अधिकारी प्रधानमंत्री हो वही करें क्योंकि सेवक को पराए काम की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए पशुओं का ढुढ़ना हमारा काम है अपने काम की चर्चा करो परंतु आज उस चर्चा से कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि अपने दोनों के भोजन से बचा हुआ आहार बहुत धरा है दमन क्रोध से बोला क्या तुम केवल भोजन के ही होकर राजा की सेवा करते हो यह तुमने अयोग्य कहा मित्रों के उपकार के लिए और शत्रुओं के अपकार के लिए चतुर् मनुष्य राजा का आश्रय करते हैं और केवल पेट कौन नहीं भर लेता है अर्थात सभी भरते हैं जीवित यस्य जीवंती विपरा मित्राणी बांधवा सफल जीविता आत्मार्थ को न जीवती जिसके जीने से ब्राह्मण मित्र और भाई जीते हैं उसी का जीवन सफल है और केवल अपने स्वार्थ के लिए कौन नहीं जीता है जिसके जीने से बहुत से लोग जिये वेह तो सचमुच जिया और यो तो कांग भी क्या से अपना पेट नहीं भर लेता है कोई मनुष्य पांच पुराण में दस अपने को करने लगता है कोई लाख में करता है और कोई एक लाख में भी नहीं मिलता है मनुष्य जातो तुल्ययमृत्यम तो तिगर्भितम प्रथमो युन त्रा पैसा के जीवत सुगण मनुष्यों को सम्मान जाति के सेविकाई काम करना अतिनिंदित है और सेविकों में भी जो प्रथम अर्थात सबका मानस नहीं है क्या वे जीते हुए में गिना जा सकता है अर्थात उसका जीना और मरना सम्मान है अहित विचार शून्य बुद्धे श्रुतिर उद्रण मात्र केवल पुरुष पशोष्ट, पशोष्ट को विशेष है हित और अहित के विचार करने में जन्म तिवाला और शास्त्र के ज्ञान से रहित होकर जिसकी इच्छा केवल पेट भरने की ही रहती है ऐसा पुरुषी पशु और सचमुच पशु में कौन सा अंतर समझा जा सकता है अर्थात ज्ञानहीन एवं केवल भोजन की इच्छा रखने वाले से घास खाकर जीने वाला पशु अच्छा है करकट -कर बोला हम दोनों मंत्री नहीं है फिर हमें इस विचार से क्या दमनक बोला कुछ काल में मंत्री प्रधानता व अप्रधानता को पाते हैं इस दुनिया में कोई किसी का स्वभाव से अर्थात जन्म से सुशील अर्थवान दुष्ट नहीं होता है परन्तु मनुष्य को अपने कर्म ही बड़पन को अथवा नीचपन को पहुँचाते हैं मनुष्य अपने कर्मों से कुएं के खोदने वाले के समान नीचे और राजभवन के बनाने वाले के समान ऊपर जाता है अर्थात मनुष्य अपना उच्च कर्मों से उन्नति को और हीन कर्मों से अवनति को पाता है इसलिए यह ठीक है कि सबकी आत्मा अपने ही यत्न के अधीन रहती है करकट -कर बोला तुम अब क्या कहते हो वह बोला यह स्वामी पिंगलक किसी न किसी कारण से घबराया सा लौट करके आ बैठा है कर्टक ने कहा क्या तुम इसका भेद जानते हो दमनक बोला इसमें नहीं जानने की बात क्या है जताए हुए अभिप्राय को पशु भी समझ लेता है और हंके हुए घोड़े और हाथी भी बोझा ढोते हैं पंडित कहे बिना ही मन की बात से जान लेता है क्योंकि पराय चित्त का भेद जान लेना ही बुद्धियों का फल है आकार से हृदय के भाव से चाल से काम से बोलने से और नेत्र और मुंह के विकार से औरों के मन की बात जान ली जाती है इस भय के सुझाव में बुद्धि के बल से मैं इस स्वामी को अपना कर लूंगा जो प्रसंग के समान वचन को स्नेह के सदृश मित्र को और अपनी सामर्थ्य के सदृश क्रोध को समझता है वे बुद्धिमान है करटक बोला मित्र तुम सेवा करना नहीं जानते हो जो मनुष्य बिना बुलाए घुसे और बिना पूछे बहुत बोलता है और अपने को राजा का प्रिय मित्र समझता है वे मूर्ख है दमनक बोला भाई मैं सेवा करना क्यों नहीं जानता हूँ कोई वस्तु स्वभाव से अच्छी और बुरी होती है जो जिसको रुचती है वही उसको सुंदर लगती है अनुप्रवेश में धावी परमात्मा बुद्धिमान को चाहिए कि जिस मनुष्य का जैसा मनोरथ उसी हो ध्यान में रखकर एवं उस पुरुष के पेट में घुसकर उसे अपने वश में कर ले थोड़ा चाहने वाला धैर्यवान पंडित तथा सदा छाया के समान पीछे जलने वाला और जो आज्ञा पाने पर सोच विचार न करे अर्थात यथार्थ रूप से आज्ञा का पालन करे ऐसा मनुष्य राजा के घर में रहना चाहिए करटक बोला जो कभी कुश्म पर घुस जाने से स्वामी तुम्हारा अनादर करें वह बोला ऐसा हो तो भी सेवक के पास अवश्य जाना चाहिए दोष के डर से किसी काम का आरंभ न करना यह कायर पुरुष का चिन्ह है भाई, के भाई डर से कौन भोजन को छोड़ते हैं आसन अमेर नृत्य भजते मनुष्य विद्या विहीन मकुलन भूमि तय प्रमदा यह पार्श्वतो वस्ती तरिवेश पास रहने वाला कैसा ही विद्याहीन कुलहीन तथा विसंगत मनुष्य क्यों हो राजा उसी से हित करने लगता है क्योंकि राजा श्री और बेल ये बाहुधा जो अपने पास रहता है उसी का आश्रय कर लेते हैं करटक बोला वहां जाकर क्या कहोगे वह बोला सुनो पहले यह जानूंगा कि स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न है या उदास है कर्टक बोला इस बात को जानने का क्या चिन्ह दमनक बोला सुनना दूर से बड़ी अभिलाषा से देख लेना मुस्काना समाचार आदि पूछने में अधिक आदर करना पीठ पीछे भी गुणों की बढ़ाई करना प्रिय वस्तुओं में स्मरण रखना असेव के अनुर चेहमानी दोषे अनुरक्तस्य पे दोषे संगम ने है जो सेवक न हो उसमें भी स्नेह दिखाना सुंदर सुंदर वचनों के साथ धन आदि का देना और दोष में भी गुणों का ग्रहण करना ये स्नेह स्वामी के लक्षण है आज कल कह करके कृपा आदि करने में समय डालना तथा तो आशाओं का बढ़ाना और जब फल का समय आवे तब उसका खंडन करना उदास स्वामी के लक्षण मनुष्य को जानना चाहिए यह जानकर जैसे यह मेरे वश में हो जाएगा वैसे करूँगा क्योंकि पंडित लोग नीति में कही हुई बुराई के होने से उत्पन्न हुई विपत्ति को और उपाय ऐसी हुई सिद्धि को नेत्रों के सामने साक्षात झलकती हुई सी देखते है कर्टक बोला तो भी बिना अवसर के नहीं कह सकते हो बिना अवसर की बात को कहते हुए बृहस्पतिवार जी भी बुद्धि की निंदा और अनादर को सर्वदा पा सकते हैं दमनक बोला मित्र डरो मत, मैं बिना अवसर की बात नहीं कहूँगा आप पति में कुमार पर चलने में और कारक का समय डाले जाने में हित चाहने वाले सेवा को बिना पूछे भी कहना चाहिए और जो अवसर पाकर भी मैं राय नहीं कहूंगा तो मुझे मंत्री बनना भी अयोग्य है मनुष्य जिस गुण से आजीविका पाता है और जिस गुण के कारण इस दुनिया में सज्जन उसकी बढ़ाई करते हैं गुणी को ऐसे गुण की रक्षा करना और बड़े यत्न से बढ़ाना चाहिए इसलिए हे शुभ मुझे आज्ञा दीजिए मैं डाता हूँ कर्टक ने कहा कल्याण हो और तुम्हारे मार्ग विघ्न शुभ हो अपना मनोरथ पूरा करो तब दमनक घबराया सपिंगलक के पास गया तब दूर से ही बड़े आदर से राजा ने भीतर आने दिया और वे साष्टांग दंडवत करके बैठ गया राजा बोला बहुत दिन से दिखे दमनक बोला यह मुझे से श्री महाराज को कुछ प्रयोजन नहीं है तो भी समय आने पर सेवक को अवश्य पास आना चाहिए इसलिए आया ही हे राजा दांत के खुरदने के लिए तथा कान खुजाने के लिए राजाओं को तीन कैसे भी काम पड़ता है फिर दे वाणी तथा हाथ वाले मनुष्य से क्यों नहीं अर्थात अवश्य पढ़ना ही है यद्यपि बहुत काल से मुझे अनादर किए गए की, की बुद्धि के नाश की श्री महाराज शंका करते ही सो भी शंका न करनी चाहिए न धैर्य शिखा यात्री कदाचि देव अनादर भी किए गए धैर्य की, की बुद्धि के नाश की शंका नहीं करनी चाहिए जैसे नीच की ओर की गई भी अग्नि की ज्वाला कभी भी नीचे नहीं जाती है अर्थात हमेशा ऊंची हुई रहती है हे hey महाराज इसलिए सदा स्वामी को विवेकी होना चाहिए मणिक चरणों में टुकराता है और कांच सिर पर धारण किया जाता है सो जैसा है वैसा भले ही रहे कांच कांच है और मणि मणि ही है दमनक ने अपने राजा पी की मित्रता संजीवक से करा देता है और अपनी वृद्धि से और राजा की मूर्खता और संजीवक की बेबसी का फायदा उठाकर दमनक पिंगलक को कहता है कि यह संजीवक बहुत शक्तिशाली है इससे आप मित्रता कर ले, जिससे आपको फायदा ही ही होगा और ऐसा दमनक संजीवक को भी बोलता है। जिससे पिंगलक संजीवक को अपना मित्र बनाकर उसे निर्भयता का देकर अपने दरबार का सदस्य बना लेता है ऐसा ही कुछ दिन चलता है इसके बाद एक दिन उस सिंह पिंगलक का भाई स्तब्धकर्ण नामक सिंह घुस के पास आया उसका आदर सत्कार करके और अच्छी तरह बैठाकर पिंगलक उसके भोजन के लिए पशु मारने चला इतने में संजीवक बोला कि महाराज आज मरे हुए मृगों का मांस कहा है राजा बोला दमनक कर अटक जाने संजीवक ने कहा तो जान लीजिए कि है या नहीं सिंह सोचकर कहा अब वे नहीं है संजीवक बोला इतना सारा मानसून दोनों ने कैसे खा लिया राजा बोला खाया बांटा और फेंक फांक दिया नित्य यही हाल रहता है तब संजीवक ने कहा महाराज के पीठ पीछे इस प्रकार क्यों करते हैं राजा बोला मेरे पीठ पीछे ऐसा ही किया करते हैं फिर संजीवक ने कहा यह बात उचित नहीं है निश्चय करके वही मंत्री श्रेष्ठ है जो दमड़ी धमड़ी करके कोष को बढ़ावे क्योंकि कोषयुक्त राजा का कोष ही प्राण है केवल जीवन ही प्राण नहीं है यह सुनकर स्तब्धकर्ण बोला सुनो भाई ये धमन करटक बहुत दिनों से अपने आश्रम में पड़े हैं और लड़ाई और मेल कराने के अधिकारी है धन के अधिकार पर उनका कभी नहीं लगाने चाहिए जब जैसा अवसर हो वैसा जानकर काम करना चाहिए सिंह बोला यह तो है ही पर ये सर्वथा मेरी बात को नहीं मानने वाले हैं। स्तब्ध कर्ण बोला यह सब प्रकार से अनुचित है भाई सब प्रकार से मेरा कहना करो और व्यवहार तो हमने कर ही लिया है इस घास चरने वाले संजीवक को धन के अधिकार पर रख दो पिंगलक ने अपने भाई की सलाह मानकर संजीवक को अपने धन का रक्षक बना देता है ऐसा करने पर उसी दिन से पिंगलक और संजीवक का सब बांधवों को छोड़कर बड़े स्नेह से समय बीतने लगा फिर सेवकों के आहार देने में शिथिलता देख दमनक और करटक आपस में चिंता करने लगे तब दमनक करटक से बोला मित्र अब क्या करना चाहिए यह अपना ही किया हुआ दोष है स्वयं हम ही दोष करने पर पछताना भी उचित नहीं है जैसे मैंने इन दोनों की मित्रता कराई थी वैसे ही मित्रों में फूट भी कराऊंगा करटक बोला ऐसा ही हो परंतु इन दोनों का आपस में स्वभाव से बढ़ा हुआ बड़ा स्नेह कैसे छुड़ाया जा सकता है दमनक बोला उपाय करो जैसा कहा है कि जो उपाय से हो सकता है वे पराक्रम नहीं हो सकता है बाद में दमनक पिंगलक के पास जाकर प्रणाम करके बोला महाराज नाशकारी और बड़े भय करने वाले किसी काम को जान कर आया हूँ पिंगलक ने आदर से कहा तू क्या कहना चाहता है दमनक ने कहा यह संजीवक तुम्हारे ऊपर अयोग्य काम करने वाला सा दिखता है और मेरे सामने महाराज की तीनों शक्तियों की निंदा करके राज्य को ही छीनना चाहता है यह सुनकर पिंगलत भय और आश्चर्य से मान कर हो गया दमनक फिर बोला महाराज सब मंत्रियों को छोड़कर एक किसी को जो तुमने सर्वाधिकारी बना रखा है वह दोष है सिंह ने विचार कर कहा शुभ चिंतक जो ऐसा भी है तो भी संजीवक के साथ मेरा अत्यंत स्नेह है बुराइयां करता हुआ भी जो प्यारा है सो तो प्यारा ही है जैसे बहुत से दोषो से दूषित भी शरीर किसको प्यारा नहीं है दमनक फिर भी कहने लगा हे महाराज वही अधिक दोष है पुत्र मंत्री और साधारण मनुष्य इनमें से जिसके ऊपर राजा अधिक दृष्टि करता है लक्ष्मी उसी पुरुष की सेवा करती है हे महाराज सुन ली अप्रिय भी हितकारी वस्तु का परिणाम अच्छा होता है और जहाँ अच्छा उपदेशक और अच्छे उपदेश सुनने वाला हो वहाँ सब संपत्तियां रमण करती है सिंह बोला बड़ा आश्चर्य है मैं जिसे अभयवाचा देकर लाया और उसको बढ़ाया सो मुझसे क्यों व्यर करता है दमनक बोला महाराज जैसे मली हुई और तेल आदि लगाने से सीधी करी हुई कुत्ते की पूछ सीधी नहीं होती है वैसे ही दुर्जन नित्य आदर करने से भी सीधा नहीं होता है और जो संजीवक के स्नेह में फंसे हुए स्वामी जताने पर भी न माने तो मुझसे पर दोष नहीं है पिंगलक अपने मन में सोचने लगा कि किसी के बहकाने से दूसरों को दंड न देना चाहिए परंतु अपने आप जानकर उसे मारे या सम्मान करें फिर बोला तो संजीवक को क्या उपदेश करना चाहिए दमनक ने घबरा कहा महाराज ऐसा नहीं इससे गुप्त बात खुल जाती है पहले यह तो सोच लो कि वह हमारा क्या कर सकता है सिंह ने कहा यह कैसे जाना जाए कि वह द्रोह करने लगा है दमनक ने कहा जब वह घमंड से सिंहों की नोंग को मारने के लिए सामने करता हुआ निडर सा आवे तब स्वामी आप ही जान जाएंगे। इस प्रकार कहकर संजीवक के पास गया और वहां जाकर धीरे धीरे पास खे सकता हुआ अपने को मन मलीन सा दिखाया संजीवक ने आदत से कहा मित्र कुशल तो है दमनक ने कहा सेवकों को कुशल कहाँ संजीवक ने कहा मित्र कहो तो यह क्या बात है दमनक ने कहा मैं मन दबावगी क्या कहूँ एक तरफ राजा का विश्वास और दूसरी तरफ बांधव का विनाश होना क्या करूँ इस दुख सागर में पड़ा हूँ यह कहकर लंबी सांस भरकर बैठ गया तब संजीवक ने कहा मित्र तो भी सब विस्तार पूर्वक मन की बात कहो दमनक ने बहुत छिपाते छिपाते कहा यह राजा का गुप्त विचार नहीं कहना चाहिए तो भी तुम मेरे भरोसे ऐसी आए हो अतः मुझे परलोक की अभिलाषा के डर से अवश्य तुम्हारे हित की बात करनी चाहिए सुनो तुम्हारे ऊपर क्रदित इस स्वामी ने एकांत में कहा है कि संजीवक को मांच अपने परिवार को दूंगा यह सुनते ही संजीवक को बड़ा विषाद हुआ फिर दमनक बोला विषाद मत करो अवसर के अनुसार काम करो संजीवक छिन्न भर चित में विचार कर कहने लगा निश्चय यह ठीक कहता है संजीवक छिन भर चित्त में विचार कर कहने लगा निश्चय यह ठीक कहता है अथवा दुर्जन का यह काम है या नहीं है यह व्यवहार से निर्णय नहीं हो सकता है संजीवक फिर सांस भरकर बोला अरे बड़े कष्ट की बात है कैसे सिंह मुझ घास के चरने वाले को मारेगा विजय होने से स्वामित्र और मरने पर स्वर्ग मिलता है यह काया क्षण भंगुर है फिर संग्राम में मरने की क्या चिंता है यह सोचकर संजीवक बोला है मित्र वे मुझे मारने वाला कैसे समझ पड़ेगा तब दमनक बोला जब यह पिंगलक पूछ फटकार करके और मुख फाड़ कर देखे तब तुम भी अपना पराक्रम दिखलाना दिख लाना सब बात गुप्त रखने योग्य है नहीं तो न तुम और न मैं नह कर दमनक करटक के पास गया तब करटक ने पूछा क्या हुआ दमनक ने कहा दोनों के आपस में फूट फैल गई करटक बोला इसमें क्या संदेह है तब दमनक ने पिंगलक के पास जाकर कहा महाराज वे पापी आ पहुँचा है इसलिए संभाल कर बैठ जाइए यह कहकर पहले जताए हुए आकार को करा दिया संजीवक ने भी आकर वैसे ही बदली हुई चेष्टा वाले सिंह को देखकर अपने योग्य पराक्रम किया फिर उन दोनों की लड़ाई में संजीवक को सिंह ने मार डाला बाद में सिंह संजीवक सेवा को मांच थका हुआ और शौक सा बैठ गया और बोला कैसा मैंने दुष्ट कर्म किया है दमनक बोला स्वामी यह कौन सा न्याय है कि शत्रु को मांचकर पछतवा करते हो इस प्रकार जब दमनक ने संतोष दिलाया तब पिंगलक्का जी में जी आया और सिंहासन पर बैठा दमनक प्रसन्न चित होकर जय हो महाराज की सब संसार का कल्याण हो यह कहकर आनंद से रहने लगा मानस ने कहा जिस प्रकार से पिंगलत ने अपने मित्र संजीवक को माँच अपनी स्वतंत्रता धन के साथ राज्य का विस्तार किया ऐसा ही हमें भी करना होगा और एक दिन कैलाश राजा हरिश्चंद्र ऐसी मिलकर शाम के समय अपने कुछ वफादार सैनिकों और अपने एक पृत्र के साथ अपने हवेली को आ रहा था सभी घोड़े से थे इनको मारने के लिए छियानबे क्षेत्र छनवर के लाखों एकड़ का सुनसान इलाका जो था उसमें मानस द्वारा कैलाश की मृत्यु का चक्र रचा गया जो बस्ती से दूर एकांत जंगली घास फुंज सरपत आदि से आच्छादित था वहीं पर मानस ने अपने सशस्त्र सैकड़ों आदमियों को छुपा रखा था जिसने कैलाश के घुड़स्वर सैनिकों को चारों तरफ से घेर कर तलवार भाला लाठी आदि से आक्रमण कर दिया हन्ना कैलाश अश्वन एक श्रेष्ठ योद्वा के अतिरिक्त बहुत विद्वान ज्ञानी पुरुष थे उसे पता था की उसकी जीत यहाँ संभव नहीं होगी क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है फिर भी उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा अपने पुत्र और अंगरक्ष सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए सब को खत्म कर दो क्या देख रहा हो, हो। इस तरह उस एकांत में चारों तरफ धमासान तलवात भाले की आवाज गुजने लगी कैलाश की उम्र उस समय पचहत्तर साल थी फिर भी वह 20 साल और 25 साल के योद्धा के समान धमाशान नरसंहार कर रहा था उसने अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा दिया था लंबा तुड़ा साढ़े फीट का जवान था उसके समान ही उसके सारे पुत्र भी सब लंबे तगड़े हटे कटे और काफी मजदूर थे यहाँ पर कैलाश के साथ केवल उसका सबसे छोटा बेटा था भी उसके साथ था जिसकी अभी कुछ एक साल पहले ही शादी हुई है यदि कैलाश के सभी पुत्र यहाँ एक साथ होते तो इन पर विजय पाना कठिन था इसलिए ही मानस ने यह चाल चली थी इनको एकांत एक में घेर कर मारा जाए जिसमें उसका साथ देने के लिए अंग्रेजों के भी आदमी आगे थे यह लड़ाई कई घंटों तक चली अंत में मानस जो झाडियों के पीछे छुप सब देख रहा था वह अचानक मौका पाकर झाड़ियों से बाहर निकलकर अपने 30 किलो वजनी तलवार के एक खतरनाक कैलाश का सर धड़ से अलग कर दिया अब वह कैलाश नाम का योद्धा जो जमीन पर पड़ा था अभी तक कैलाश अपने बहुत साथियों के साथ जो उसके सबसे अंगरक्षक थे सब ने मिलकर एक साथ कुल सैकड़ों लोग को मौत की गर्त में हमेशा के लिए सुला चुके थे जिनमें कुछ अपने थे और कुछ मानस के आदमी थे बाकी सब जो अभी तक बच्चे थे उनको मारने के लिए मानस के सभी आदमियों ने एक साथ अंग्रेजों के सिपाहियों को भी एक साथ लेकर गुटबंदी कर लिया और उसी तरह से कैलाश के पुत्र पर आक्रमण कर दिया जिस तरह से ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यल को मारने के लिए महाभारत के युद्ध में सभी महारथी एक हो गए थे इस तरह से कैलाश के पुत्र की भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई यह सूचना नगर गाँव में ऐसे फैली जैसे की सुखी घास में आग फैलती है चारों तरफ त्राहे त्राही मच गई इसके साथ अंग्रेजों की सेनाओं ने गांव और नगर में डेरा डाल दिया एक तरह से कर्फ लागू कर दिया गया किसी को भी घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी राजा को जब यह खबर मिली कि उसका वफादार और वेरयोधा कैलाश और उसके पुत्र के साथ मार्च दिया गया तब वह अपने कुछ फादर सैनिक को अंगरक्षकों के साथ अपनी हवेली से कैलाश की हवेली के लिए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसी रास्ते से निकला जहाँ पर कैलाश और उसके पुत्र की हत्या हुई उसे क्या पता था कि उसका काल भी उसका इंतजार कर रहा है जिसके इंतजार में घात लगाकर अंग्रेज सैनिक के साथ मानस के आदमी और राजा का दामाद बैठे हुए थे उन्होंने सब मिलकर राजा के साथियों समेत राजा की अंधेरी रात्रि में बड़ी निर्मम हत्या कर डाली जिसके कारण भयंकर कोहराम मच गया इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का एक दामाद राजा बना दिया गया और इस तरह से अंग्रेजों ने अपने मनमाफिक राजा बनाकर अपनी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया वेजपुर के राज्य को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जिसमें से शहरी इलाकों को अपने वश कर लिया और ग्रामीण इलाकों का मानस को सबसे बड़ा जिमदार बनाया गया और कैलाश के बच्चे पुत्रों को कुछ सौ एकड़ जमीन जिन्हें खाने का देकर बाकी सारी जमीन छीन ली गई उस जमीन में से कुछ जमीन को मानस को दिया गया बाकी जमीन को अंग्रेज के उन सिपाहियों सैनिकों को बांट दिया गया जो कि कैलाश और उसको पुत्र के साथ राजा की हत्या करने में और अंग्रेजों की सत्ता को लागू करने में अंग्रेज सरकार की मदद की थी और कैलाश के व्यक्तिगत सैनिकों को नष्ट कर दिया गया इसके साथ भयंकर लूटपाट लूट पाटिचार किया गया अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा जिसमें अक्सर भारतीय सैनिक ही थे जो दूसरे प्रांतों से बुलाये गये थे उनको वही गाँव और नगलरों में हमेशा के लिए वसा दिया गया सशस्त्र हथियारों जिनके पास आधुनिक राइफल और बंद थी इस तरह से यह सारे अंग्रेज सैनिक के वंशज आज राजपूत गहरवार नाम से विजयपुर के इलाके में पाए जाते हैं अंग्रेजों ने अपने मकसद को तो प्राप्त कर लिया मगर कैलाश और मानस दो खानदान में भयानक गृह युद्ध छिड़ गया जिसे अंग्रेजों को शांत करने में पसीने छूटने लगे जो क्षयुत्र अभी जींदा है वह किसी तरह से भी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उतावले है जिनको शांत करने के लिए अंग्रेजों के आदमियों का मानस की हवेली पर हमेशा पहराव रहता था साथ में कैलाश के परिवार और उनके पुत्रों को मानस परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की मनाही थी यदि ऐसा पाया गया तो मृत्युदंड दिया जाएगा एक तरफ तो मानस की हवेली में चहल पहल और हमेशा खुशी का माहौल रहता है और हमेशा मेहमान हाथी घोड़ों से आते जाते रहते थे दूसरी तरफ कैलाश के परिवार में मातम का माहौल छाया रहता था जिनमें तीन युवा और विधवा औरतें भी थी जिनके पुत्र और पुत्री अभी छोटे छोटे, छोटे थे उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया था वह सब अभी अपने दुखों से उभर नहीं पाए थे कि एक दिन अचानक कैलाश के, के दो मजले पुत्रों ने अपने कुछ विश्वास विश्वसियों के साथ मानस के बड़े पुत्र मुरली को वहीं छियानबे छनवर के एकांत में घेर लिया जब वह मिर्जापुर शहर से कुछ सामान लेकर अपने कुछ आदमियों के साथ शाम को वापिस आ रहे थे जहाँ पर उनके पिता के कैलाश को मारा गया था वह इलाका इतना विरान और एकांत दिन में ही था जहाँ पर शिवाया कुछ पक्षियों के और नीलगाड़ियों के कोई दूसरा व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था उस पर भी शाम का समय तब सभी सर्दी के समय में अपने अपने घरों में रजाइयों में दुबके हुए थे कुछ आका अलाव जलाकर अपने शरीर को गर्म करते हुए अपने अपने झोपड़े में पड़े हुए हैं। बाहर गाँव में शिवाया कुछ अंग्रेज सिपाहियों के कोई नहीं जो वही के निवासी है उनको भी नहीं पता की इस समय यहाँ गाँव ऐसी आठ किलोमीटर दूर छनवर के मैदानों में क्या हो रहा है जहां पर आजमानस का बेटा मुरली अपने आदमियों के साथ अपनी जाने का भीख मांग रहा है जिस पर कैलाश के दो जवान बेटे तलवार और से उसके एक एक अंगों को काट रहे हैं, अपने पिता और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह से कैलाश के पुत्रों ने मुरली को मांच कर जैसे आग में जलते हुए घिट डालते है यही काम किया पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि मुरली की हत्या कैसे हुई उनकी लाश का भी पता नहीं चला क्योंकि उनकी लाश के टुकड़े करके रात्रि के समय में गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया गया था जहां पर एक मछुआरे रेणु के अलाश के पुत्रों को देख लिया था जिसके कारण उनको उस मानझी की भी हत्या करके उसको भी गंगा नदी में डाल दिया अंग्रेज सैनिकों ने बहुत इस हत्या का पता लगाने के लिए बहुत छानबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला इस बात का पता बहुत समय के बाद मानस को हुआ मानस को इस बात का बहुत दुख हुआ वे अभी किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना चाहता था क्योंकि उस समय मुरली के चार पुत्र और एक पुत्री है जो अभी छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम क्रमशः मातरूप हरिशंकर रमाशंकर दयाशंकर जिसकी पालने पोषण शिक्षा की जिम्मेदारी मानस पर आ गई थी इसके अतिरिक्त दूसरा पुत्र विद्याधर जो अभी कुछ दिन पहले ही अपनी दूसरी शादी की है वह अपनी नई पत्नी के साथ मनाने के लिए कश्मीर गए है विद्याधर की पहली पत्नी का देहांत तो हो चुका है जिसे एक त्रशुबीदार त्र और एक शुभ नाम की पुत्री है आगे चलकर विद्याधर के दूसरी पत्नी को तीन पुत्र हुए जिसमें केशव बुट्टी हिरा है यह सब अभी एक साथ ही रहते हैं जो विद्याधर की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है वह अपने लिए नई हवेली बनाना चाहते है जिसके लिए मानस ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए एक हवेली का निर्माण कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हें मुरली के बच्चों का ध्यान देना होगा जब तक की वह स्वयं को संभालने के योग्य नहीं हो जाते हैं इस बात पर विद्याधर तैयार हो जाते हैं और एक नई हवेली का निर्माण किया जाता हो जिसमें वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने के लिए जाते हैं और एक हवेली का और निर्माण किया जाता है जिसमें मुरली की विधवा पत्नी अपने चार पुत्र और पुत्री के साथ रहने लगी इस तरह से मानस अपनी पत्नी के साथ अपनी हवेली में रहते थे अचानक उनकी पत्नी बीमार हो जाती है जिसको गंगा पार से चिकित्सो को बुलाकर दिखाया जाता है लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आता है और कुछ महीने की बीमारी के, के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वे अपने पुत्र मुरली से बहुत अधिक जुड़ी थी मुरली की अचानक युवा अवस्था मृत्यु को वे बर्दाश्त नहीं कर सकी इस तरह से मानस अकेले पड़ गए उनकी उम्र अभी केवल साठ साल की थी वह उस समय भी बहुत युवा और शानदार पुरुष था उसके पास जमीन जायदाद हाथी घोड़े की कोई कमी नहीं थी न ही किसी नौकर चाकर की ही उसे यह महसूस हुआ कि उसकी संपत्ति की देखभाल करने वाले कम हैं, जिससे उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली और उससे चार पुत्र पैदा किया जो क्रमशः अजित नारायण पैदा है जो बहुत ताकतवर और साथ फिटाक का जवान थे एक बहुत कुशल तलावार बाद जो आगे चलकर उस क्षेत्र का सबसे ताकतवर के रूप में प्रसिद्ध हुए जिसने अपने तेज से सारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया जो अंग्रेजों की आत्मनका बन गया था दूसरा फौजदार जो अंग्रेजों का पक्का खुफिया गुप्तचर बना आगे चलकर तीसरा पुत्र अमरनाथ जो खुदार आतंकी की तरह से उभरा जिसके नाम से ही क्षेत्र का बनता था वह किसी की औरत को अपने पास रात बिताने के लिए बुला लेता था जो उसके आदेश का उल्लंघन करता था उसका सरकलम कर दिया जाता था क्योंकि इनके साथ अंग्रेज भी थे चौथा पुत्र माताचरण जो अंग्रेज का सिपाही बन गया इधर मुरली के बड़ा लड़का बहुत बड़ा जुआरी बना माता रूप जो अपना जीवन विलाश और असपूर्वक बताने में ही व्यतीत करता था लोगों की पंचायत करना उसका प्रमुख कार्य था जबकि मुरली का दूसरा बेटा शंकर जिमदार बना और जमीन की देखभाल करने के साथ उसका सारा हिसाब किताब रखता है हजारों एकड़ में जमीन फैली है जिसमे हजारों किसानों के परिवार कार्यकर्ते है कितने मजदूर का जीवन उस पर आश्रित है तीसरा बेटा मुरली का रमा शंकर भी अपने घोड़े पर सवार होकर हरि शंकर के साथ किसानी के काम को देखता है चौथा बेटा मुरली का बहुत पढ़ने लिखने में तेज था इसलिए वह सरकारी इंजीनियर बनकर शहर से बाहर चला गया और अपनी सारी जिंदगी बाहर ही व्यतीत करता है विद्याधर के पुत्र पुत्री सभी बड़े हो जाते हैं सबका शादी विवाह हो जाता है अभी भी कैलाश के पुत्रों ने अपने हृदय में उस दुख समेटे हुए हैं किस तरह से मानस ने उनको पिता कैलाश की निर्मम हत्या का षडयंत्र रचकर उनको मारा था इसी फिराक से वे सब थे कि किसी तरह से मानस छनवर के एकांत एक में घेर इसका काम तमाम कर दिया जा जिसका वह सब इंतजार कर रहे थे एक दिन उनको मौका मिल गया जब मानस अपनी हवेली ऐसी दूर अपने घोड़े ऐसी छनवर में घूमने के लिए अकेले ही चला गया वे ऐसी भूल नहीं चुका था कि कुछ लोग उसकी हत्या के लिए उसके लिए जाल फैला कर रखा है उसका काल उसे अकेला ले जा रहा है जिसमें वह फंस गया जिसका फायदा कैलाश के, के पुत्रों ने उठाया मुखिया को घेर कर सभी कैलाश के, के पुत्रों ने एक साथ मानस पर आक्रमण कर दिया उस समय मानस अस्सी साल का था फिर भी काफी ताकतवर था उसने काफी समय तक अपनी रक्षा की और लड़ता रहा लेकिन कैलाश के, के पुत्रों के सामने वे अधिक समय तक नहीं ठहर सका कैलाश के पुत्रों ने उसके एक एक अंगों को बारी बारी काटा और उसको बहुत तड़पाया मरने से पहले और जब प्राण पेरू मानस के निकल गए तब कैलाश के पुत्रों ने मानस के शरीर को झाड़ फुर्स एकत्रित करके उसमें रखा दिया और उसे आग के हवाले कर दिया इस तरह से उन्होंने अपने पिता और भाई का बदला ले लिया मानस और उसके पुत्र मुरली की हत्या करके लेकिन उनको पता नहीं था की इसका परिणाम उनके पूरे खानदान के नाश का कारण बन जाएगा जैसा कि क्रोध में आदमी अपना आपा खो देता है कैलाश की अंतिम विधवा बहू जानती है कि यह गलत है इसलिए वह एक दिन अपने परिवार के सदस्यों बुलाकर कहती है कि हम सब जीव हैं हमारे कल्याण के लिए ही इस उपासक जीव को प्रभु प्रेरणा देना प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे है जीव तुम सतत गतिशील कर्मशील बनोकम्यता तुम्हें कभी भी दूर दूर तक स्पर्श न कर सके आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है निरंतर गतिशील बने रहने वाला तत्व क्योंकि अकर्माता वस्तुओं को जीवनशीर्ण कर देती है जो जड़ता का प्रथम गुण है इस तरह से कर्मशीलता निरंतर क्रियाशील बने रहना ही विकास और, और प्रादुर्भाव का कारण बनती है अर्थात क्रियाशीलता ही जीवन का मूल उद्देश्य स्वयं समजीवन रूप निरंतर बहने वाली ऊर्जा है बस तुम कुछ ऐसा उद्योग पुरुषार्थ करो कि विद्वान महापुरुष तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहयता करें, जिससे तुम दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते रहो और तुम्हारा झुकाव श्रेष्ठ हतम कर्मो की तरफ ही हो जो तुम्हारे उत्थान के लिए ही हो तुम्हारा पुरुषार्थ निरंतर सही दिशा में सार्थक अपने जीवन श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो तुम हिंसा रहित अहिसंख को करने वाले मनुष्यों में अग्रणी मनुष्य बनो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कार्य से यह प्रतिबिंबित हो कि तुम्हार कार्य मानव कल्याण का के साथ मानव निर्माण सर्वजनिताय और सर्वजन सुखाय हो तुम्हारे किसी भी कार्य से किसी भी प्राणी का न्याय से विनाश ना हो न ही तुम्हारा कार्य किसी प्रकार ऐसी विहसक हो तुम परम ऐश्वर्यशाली मेरे सम्मान मेरे ही सभी गुणों को धारण करने वाले और तुम्हारे जीवन में मेरे ही श्रेष्ठ गुणों की अधिकता है न की मेरे विपरीत प्रकृति के गुणों की अधिकता अर्थात जनता और नश्वरता की मात्रा अधिकता हो इस तरह से तुम मेरे साथ मेरे सानिध्य से अपने सभी कार्य को सरलता से सिद्ध करने में सबल होगे। गए अर्थात तुम केवल प्रेय के पीछे न चलकर मरने वाले मरण धर्म न बनकर श्रेय के साथ चलो जिससे तुम अमरता की उपलब्धि अपने जीवन में कर सको अपने जीवन को तुम ऐसा बनाकर निश्चित रूप से उत्तम उत्तम संतानों वालों बनो तुम्हारे जीवन की यह एक महत्वपूर्ण सफलता होगी यदि तुम्हारी संतान या प्रा निकृष्ट स्वभाव की होगी जो तुम्हारी ही शत्रु बनेगी जिससे तुम्हारा जीवन साक्षात नरक बन कर रह जाएगा इस जीवन यात्रा में ऐसी समझदारी युक्त यात्रा करना की तुम्हारी शरीर रोग ऐसी आक्रांत न हो यह शरीर रूप तुम्हारा रथ मद में ही न तुम्हारा साथ छोड़ दे यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी इसके प्रति हमेशा सचेत रहना जैसे सूर्य पृथ्वी का के प्रति सचेत रहता है जब तुम हमारा ध्यान करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे दुखी और बीमार रोगग्रस्त ग्रस्त वही होते हैं जो अत्यधिक शारीरिक प्राकृतिक विषय भोग में ही आसक्त सकते रहते हैं तुम्हें यक्षमा रोग न घेरे इस राज्यों के घेरे में मत आओ यदि तुम प्रकृति का सही सद करोगे तो इसके शिकार तुम कैसे फंस सकते हो चोर लुटेरे तुम्हारे संपत्ति के स्वामी कभी न बनने पाए इसके लिए तुम हमेशा सतर्क रहो और अपनी धन की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करो बिना श्रम या पुरुषार्थ के धन संपत्ति को प्राप्त करना भी एक प्रकार की चोरी या स्तन ही है इससे तुम हमेशा स्वयं धन को मुक्त रखो यह चोरी विभिन्न प्रकार के सटे लाटरी जुआ आदि इसी में आते हैं यह मनुष्य कामचोर निकमा आराम विलासी बनाते हैं जिससे मानव भयंकर तम विपत्तियों गंधे व्यसनों और बीमारियों के चपेट में आ जाता है जिसमें से निकलना बड़ी मशक्कत के बाद भी मुश्किल होता है कभी कभी असंभव हो जाता है पाप को अच्छी तरह से व्यक्ति याचित्रित करने वाला पापी पुरुष तुम्हारे विचारों तुम्हारे मस्तिष्क पर कभी हावी या तुम कभी उसके परबस न हो या वे पाप आत्मा तुम्हारे विचारों पर कभी भी शासन न करें तुम हमेशा निश्चल एक शांत चित्र हो और अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखो और उनको अपने पर नियंत्रण रखो गोपत अर्थात इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर के सानिध्य में रहने से इंद्रिया अपना मार्ग कभी नहीं भटकती है और जब ऐसा नहीं होता है तो यह इंद्रिया मानव किसी काम को नहीं छोड़ती है हर प्रकार से पद भ्रष्ट कर देती है गोपतों का मतलब वे वाणी को जानने वाला परम भी होता है इस प्रभु में तुम हमेशा केंद्रित रहना अपना ध्रुव परमेश्वर को बनाकर रखना जो परमेश्वर के समीप केंद्रित रहा वही यहां बचा है जिसने ऐसा नहीं किया वह यहां संसार रूपी चक्की के दो पार्टों के बीच में फंसकर पिसता रहा उसका बचना असंभव हो गया प्रभु ही इस विश्व चक्र के धुरी की मुख्य किल है इसी में तुम हमेशा स्थिरता से निवास करना बहुत होना संसार में स्वार्थरत आत्म केंद्रित बनकर मत रहना अधिक से अधिक प्राणियों और जीवों से अपना संबंध स्थापित करने का निरंतर प्रयास करते रहना दूसरों के भी दुख दर्द को समझना और एक से मैं बहुत हो जाऊंगा इसका भाव या ख्याल रखकर जीवन को जीना और परमेश्वर सबसे अंत में मंत्र से उपदेश कर रहा है की यज्ञ इस सृष्टि यज्ञ को चलाने वाला मुझ प्रभु के काम क्रोधा दी पशुओं को बहुत ही सुरक्षित रखना क्योंकि पानी को ज्यादा सुरक्षित रखना आवश्यक नहीं लेकिन आग को बहुत सावधानी से रखने की जरूरत है अन्यथा इससे बहुत भयंकर कष्ट और दुख उत्पन्न होता है इसका मुख्य कारण है इनको असुरक्षित रखना और इनका लापरवाही के तरीके से उपयोग करना जिस प्रकार से चिड़िया घर में मृगादी को बहुत अधिक बंधन में रखना आवश्यक नहीं होता है लेकिन उसी चिड़िया घर में शेरादी प्राणियों को बहुत सख्त पिजड़े में रखना कितना परम आवश्यक होता है इसी प्रकार से इन पशुर काम क्रोध आदि को भी बहुत नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है क्योंकि यह काम आदि के द्वारा ही संसार में प्रजनन आदि का कार्य निरंतर होता है यह काम ऊर्जा ही संसार का मूल है मन की भी उत्पत्ति इस काम से हुई है मन से शरीर बना और शरीर से संसार बना है प्रजात्मक कार्य पवित्र होना चाहिए लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह काम विकास के स्थान पर विनाश कारक बन जाता है क्रोध भी आवेश शक्ति है लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो विनाशकारी सिद्ध होता है और सभी धनों विपत्तियों और अनर्थों का मुख्य है जैसा कि योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं काम ऐश क्रोधेश रजोगुण महाशनो महापापमा विधेन्दम सैतीस काम विश्ववासना एश यह क्रोध क्रोध एश यह रजोगुण रजोगुण से समुद्भव उत्पन्न महाअसन सर्वभक्शी महापापमा महान पापी विधि जानो एनम इसे इस संसार में वह लिनम महान शत्रु हे अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत प्रभु प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह हिमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है अथ जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु अनियंत्रित काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसा रहने के लिए प्रेरित करता है क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं अत यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आत्म आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं, तो वे काम की चपेट में आ जाती है भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम में फंसी रहने के कारण पूर्णत्या उग जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। कैलाश की आखिरी बहु का उपदेश उसके घर के किसी सदस्य के गले नहीं उतरा उसी प्रकार ऐसी जिस प्रकार ऐसी किसी ज्वरग्रस्त मनुष्य को मिठा रुपया मिठा नहीं लगता है बदले में घर के और सदस्यों से सदस्य और मुर कहने लगे और कहा कि यह डायलो का कार्य है जिसे तुम परमेश्वर का उद्देश्य कहती हो अपनी बात को लोगों ने ठीक कहा कि यह हत्या और बदले का कार्य सर्वथा उचित है जिससे नाराज होकर कैलाश की आखिरी बहू जो बनारस जिले के एक जमींदार की पुत्री थी वह अपने पिता के घर वहाँ जाकर रहने लगी क्यूँकी उसे इस हत्या का परिणाम पहले से जैसे ज्ञात हो गया था की आगे क्या होने वाला है मानस के वीटों को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की निर्मम हत्या कर दिया गया है कैलाश के पुत्रों के द्वारा तब उन सब ने एक साथ कैलाश की हवेली पर रात्रि के समय हमला बोल दिया और उसम समय जो उस घर में उपस्थित थे सबको अपनी तलवार और गड़ा से भाले से मौत के घाट उतार दिया जिसमे बच्चे औरतें थी इसके बाद पूरी हवेली में आग लगा दिया गया जिस सामूहिक नरस मानस के कुछ एक सदस्य को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे यह दृश्य देखकर कितनों के द्रध में चलना बंद कर दिया मानस पुत्रों के हाथों से केवल कैलाश के दो पुत्र और उसके परिवार बाल बच्चों के साथ और एक अंतिम विधवा बहु ही बची थी जो उस समय कैलाश की हवेली में नहीं थी वह अपने माह के चली गई थी वह उसी पुत्र की पत्नी थी जिसकी हत्या कैलाश के, के साथ की गई थी वह बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृति की नेक महिला थी और बहुत धनी थी वह प्राय अपने माह ही रहती थी इस तरह से के पुत्र उन सब को तलाशने लगे और जो उनके हाथ में नहीं आए थे कुछ समय के बाद पता चला कि कैलाश के बच्चे पुत्रों अपना नया निवास कुसेहरा के जंगल में बसाया है जो विंध्य पर्वत पर है कैलाश के परिवार को यह मानस के सभी लोग मिलकर एक एक कर के बारी बारी कर सभी पुत्रों और पौत्रों को धोखे से चाल चल अंग्रेजों की सहायता से एक एक कर इस तरह से मारने लगे बारी बारी कर जिससे किसी को सक भी न हो और सब मारे भी जाए अर्थात खाने में जहर दे दिया या फिर दुर्घटना करा दिया सराहकारी अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर तरह तरह के आरोप को लगा दिया था क्योंकि अंग्रेजों को एक बहुत बड़े पर अपना रेलवे स्टेशन बनाना था जिसका कैलाश का परिवार विरोध कर रहा था क्योंकि वह जमीन बाजार से सटी हुई कीमती थी जो कैलाश के परिवार के नाम थी इस तरह से अंग्रेजों ने मानस की मृत्यु के बाद उनके तीनों बेटों को जीत अमरनाथ फौजदार को अपने हाथ का मोहरा बनाकर कैलाश के सारे वंश का ही सफाया कर दिया शिवाय कैलाश की अंतिम बहू को छोड़कर उसके लिए कुछ सौ एकड़ जमीन को छोड़कर और उसकी सारी जमीन को मानस के परिवार को दे दिया गया जिस जमीन पर बाद में मुरली के पुत्रों का कब्जा बन गया जब मुरली के पुत्र रमा रमाशंकर और उनके पुत्र संतोष की शादी कैलाश की आखिरी बहु के भाई अयोध्या की पुत्री राजकुमारी के साथ हो गया क्यूँकी यह जमीन की देखभाल करते थे जित नारायण ने अपनी एक नौटंकी की कंपनी खोल रखी थी जो हमेशा यात्रा पर ही रहता था जब वह आता जो इधर गुंडे की के लोग उभरते उसका सफाया कर देता था अंग्रेज सभी का उपयोग मतलब से करते थे जीत नारायण जो अंग्रेजों के कहने पर रेत की खान को भी देखता था जित नारायण के ना रहने पर रेत की खान को अमरनाथ और फौजदार दोनों भाई देखते थे यह दोनों की चरित्रहता से साधारण जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया इस तरह से इनकी दुश्मनी ऐसे लोगों से हो गई जो इनके आतंक और अत्याचार से अत्यधिक दुखी और परेशान थे जिसके लिए उन्होंने एक गुट बना लिया जिसका नाम तिवारी गुट था जिससे इन दोनों गुटों की लड़ाइया अक्सर होती रहती थी दूसरी तरफ मुरली का बड़ा लड़का माता रूप भी इनके समान ही था वह लड़ाइया नहीं करता लेकिन जुआई और विलासिता के लिए बहुत समाज में प्रसिद्ध हो चुका था दूसरों की औरतों को देखना उसकी बुरी आदत थी जिसके खिलाफ उस क्षेत्र के यादव लोगों ने विद्रोह कर दिया जिसके लिए बराबर लड़ाई इन गुटों में होती कभी इस गुट के एक दो आदमी मारे जाते कभी कभी। इन गुटों के पास अपनी बंदूक और दूसरे हथियार भी थे जिसका यह सब गलत उपयोग करते थे जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों ने इन गुटों में समझौता कराने के लिए जमीनों का और बंटवारा कराया जिसके जिमे जितनी जमीन थी वह जमीन उन सबको दे दिया गया इस तरह से जमीन कम होने लगी और सारे भाई एक में रह नहीं पाए उन्होंने अलग होने का फैसला किया और सबने अपने अपने लिए अलग अलग घर बनवाया सबका परिवार बढ़ रहा था सबके कई कई पुत्र और पुत्रिया थी इस तरह से मानस के वंश में इस समय उसकी पहली पत्नी से दो पुत्र में मुरली और विद्याधर जिसमें से मुरली के चार पुत्र और विद्याधर के पहली पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से तीन पुत्र कुल मिलाकर चार पुत्र विद्याधर के भी है और स्वयं मानस के दूसरी पत्नी के चार पुत्र यह सब मिलाकर कुल मानस के वंश में छह पुत्र और आठ पौत्र हैं जो लगभग हम उम्र ही है उन सब ने अपनी सारी समाप्ति का बंटवारा कर लिया जिसमे जमीन के अतिरिक्त हाथी घोड़े सोने चांदी भी उसके साथ नौकर चाकर भी बट गए इस पर भी अंग्रेज शांत नहीं हुए उनको और जमीन की जरूरत पड़ गई रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त तो दूसरा बड़ा यार्ड बनाने के लिए जो 50 एकड़ का जमीन का टुकड़ा शहर के पास का था जो जमीन मानस के दूसरी पत्नी के पुत्रों की जमीन थी जिस जमीन से काफी आमदनी होती थी क्योंकि वह आम अमृत का बगीचा था जिसको नष्ट करके अंग्रेज वहा रेलवे का यार्ड बनाने का प्रयास कर रहे थे जब इसकी बात एक अंग्रेज अधिकारी ने जीत नारियन के बड़े बेटे से कितने वे भड़क गया और उस अंग्रेज अधिकारी को अपनी दलान से मार्च भगा दिया यह कहते हुए कि अब यहाँ कभी मत दिखाई देना नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा इस बात का पता जब और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को चला तो उन सब ने एक नई कुरुप योजना बनाई रघुनाथ जो इस समय सबसे अधिक तपा था उसको मारने की जिसके लिए उन्होंने तिवारी गुड को अपने साथ ले लिया और उनको रेत की खान देने का वादा किया जिससे बहुत बड़ी आमदनी जीत नारियन बंधुओं को होती थी जिसको छिनकर मानस के पुत्र और उनके मुरली विद्याधर के पुत्रों की कमर को तोड़ना चाहते थे जीत नारायण को जब यह पता चल कि उसको मारने के लिए अंग्रेज उसके शत्रुओं से मिलकर उसके लिए जाल बिछा रहे हैं तो उसने भी अपने को मजबूत करने के लिए जनता को अपने साथ करने के लिए एक योजना बनाई जैसा कि हम सब जानते है मानस खानदान और कैलाश खानदान कई पुस्तों से दुश्मनी चल रही है जिसका अंत लगभग हो चुका है आज के तारीख में केवल मानस की अंतिम बहू के कोई नहीं जिंदा बचा है रघुनाथ एक योद्धा के साथ काफी बुद्धिमान और कलाकार प्रकृति का आदमी है जो जनता के भावों को समझता है उसने मानस की बहू को अपने साथ मिलाने की योजना बनाई इस तरह से जो मानस के पक्ष में जो साधारण जनता नहीं जो कैलाश के वफादार लोग है जो अपने नेता के तौर पर कैलाश की बहू को ही आज भी देखते हैं रघुनाथ यह विचार करता था कि इस तरह से यदि हम अपने लोकल लोगों को अपने साथ कर लेंगे तो हम अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कैलाश का आखिरी बहू जो अपने मार्के में रहती है जिसके पिता बहुत बड़े बनारस के जमीदार और धनी हैं। वहां पर एक बार जाकर रघुनाथ ने कैलाश की आखिरी बहुत से मिलने का निर्णय किया जाने से पहले उसने अपने आने का संदेश भेज दिया कैलाश की बहू भी यह लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी और वह किसी तरह से इस लड़ाई को खत्म अपने जीवित रहते ही करना चाहती थी इसलिए वह रघुनाथ का संदेश स्वीकार कर लेती है और उससे मिलती है कैलाश की वाहू उस समय तक वृद्धा हो चुकी थी उसकी उम्र 90 साल के करीब थी जबकि रघुनाथ 60 साल का हो चुका था यह राजनीतिक मुलाकात थी दोनों की मुलाकात एक हवेली में बहुत सारे वफादार आदमी और मध्युनिश्चित किया गया जहाँ पर रघुनाथ पहुँचकर अपनी मनसा को कैलाश की बहू के सामने रखा और उसने कहा कि यह अंग्रेज हमारी दुश्मनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारे और आपके आदमी में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा इस तरह से हम सबको ही मार दिया जाएगा जैसा कि कहा गया है कि बाहरी शत्रु से लड़ने के लिए अपने आंतरिक शत्रुता से मिल जाना चाहिए इस समय हमारे साथ अंग्रेज धोखे पर उतर आए हैं जो हमारे पिताजी मानस के साथ मित्रता की थी और बहुत सारे वादा किया था उसको वह सब भूल चुके हैं उनका केवल एक मतलब है हम सबका नरसंहार। कैलाश की बहू ने कहा हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं थे यह तो हमारे बड़े भाइयों के सर पर खून सवार हो चुका था जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया यदि तुम्हें हमारी बच्ची हुई जमीन चाहिए तो तुम उसको भी ले सकते हो उसके लिए तुम्हें हमारे परिवार के एक सदस्य को अपने परिवार में शामिल करना होगा इस तरह से हमारी दुश्मनी मित्रता में बदल सकती है मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई मुरली के चार पुत्रों में रमाशंकर का दूसरा पुत्र शादी के योग्य हो चुका है उससे मैं अपने भाई की पुत्री की शादी करा देगी जिससे हमारी शत्रुता के स्थान पर मित्रता के विचारों पड़ होगा जिसके लिए रघुनाथ तैयार हो क्योंकि वे किसी भी किमत पर कैलाश के आदमियों को अपने पक्ष में करना चाहता थे इस तरह से फैसला हो गया और इस खुशखबरी के साथ जीत नारायण अपने घर पर आगे और यह बात मुरली के पुत्रों को बताया साथ में नगर में भी फैला दी गई कि अब मानस और कैलाश खानदान अपनी शत्रुता को भूलकर आपस में मित्रता कर रहे हैं और मानस खानदान के लड़के की शादी कैलाश खानदान के लड़की से तय हो चुकी पूरे नगर में इसका ढिढोरा फिट दिया गया इसके साथ विवाह की तारीख तय कर दिया गया और विवाह की चारो तरफ तैयारी होने लगी दूर दूर तक सभी को निमंत्रण विवाह में शामिल होने के लिए भेजा गया निश्चित तारीख पर महाशंकर के दूसरे बेटे संतोष और अयोध्या प्रसाद जो कैलाश के छोटे भाई हैं, उनकी पुत्री राजकुमारी का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य संपन्न हुआ बारात में सैकड़ों हाथी घोड़ा हजारों भारतीय सब अयोध्या प्रसाद के घर पर ही दो तीन रहे और उनके स्वागत खाने पीने की रहने की कि किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी थी जब वहाँ ऐसी भारत वापस चली तो कई पंडावों के बाद अपने गाँव पहुँची वहां पर भी पूरे गांव और नगर के निरनारी सभी लोगों ने उन सब का भव्य स्वागत किया और नए विवाह के बंधन में बधे दाम्पत्य जोड़ी को आशीर्वाद के साथ बहुत सारा भेंट सभी लोगों के द्वारा दिया गया जिसके साथ पूरे नगर और गांव में जैसे दिवाली का माहौल हो गया हर तरफ घी के दिए जलाई गए और कमना की गई यह कैलाशा और मानस खानदान की प्रसन्नता हमेशा ऐसी ही बनी रहे लेकिन यह बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी इस दिन रात्रि में जीत नारायण को पकड़ने के लिए भारी मात्रा में अंग्रेजी सिपाही गांव ब्रह्मपुरा में अटपके और फायर करना शुरू कर दिया जब गांव वालों ने विरोध किया तो उन पर गोलियां बरसाई जाने लगी उस समय अंग्रेजों का एक ऑफिसर और उसके साथ पूरी एक सैनिक तो कड़ी भी जो सब हथियार बंद थे जिसमे कुछ एक को छोड़कर सभी भारतीय सैनिक ही थे जब गाँव वालों ने देखा की अंग्रेज सिपाही गोलियों की बारिश कर रहे हैं तो सभी गांव के आदमी बाहर आगे जिसमें हजारों की संख्या में युवा और तलवारबाज थे उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों पर हमला बोल दिया कुछ ऐसे भी गांव बड़े किसान थे जो जीतना नारायण के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हट रहे थे गांव के बड़े किसानों ने अपने सरदार की रक्षा करने के लिए अपनी अपनी बंदूक निकाल लिया और अंधाधुंध फायरिंग हम दोनों तरफ से होने लगी कितनी क्रॉस फायरिंग हुई जिससे दोनों तरफ लाशों पर लाशें गिरने लगी गांव के लोग भारी पड़ने लगे कुछ ही घंटे में रघुनाथ और उसके भाइयों ने किसानों मजदूरों और गांव वालों की मदद से अंग्रेज सिपाहियों को अपने कब्जे में कर लिया सब जो बच्चे थे सब का सर कलम करके गंगा की धारा में बहा दिया जैसे गंगा के पानी में खुल घोल दिया गया हो जो रात्रि के चंद्रमा के प्रकाश में ऐसे चमक रहा था जैसे नदी ही खुन की बह रही हो पूरे क्षेत्र में हाहाकार कोहराम जैसा मच गया सब अपने अपने घरों से बाहर आगे रात्रि के समय दूसरी सेना भी नहीं आ सकी न ही उनके पास इसकी सूचना ही जिला मुख्यालय पहुंच पाई कि अंग्रेज के सभी सैनिक और अधिकारी मारे गए। जब यह सूचना अंग्रेजों के कानों में पहुंची तो उन्होंने सुबह ही ब्रह्मपुरा में हजारों की सेना में पुलिस फोर्स को जिला मुख्यालय मिर्जापुर से भेज दिया और पूरे क्षेत्र को एक छावनी में बदल दिया गया और ब्रह्मपुरा नगर के हर गाँव के हर घर की तलाशी की जाने लगी जहाँ पर केवल बच्चे वृद्ध औरतें ही मिली वहाँ पर कोई भी युवा या जिसकी तलाश अंग्रेज सेना और पुलिस को थी उसमें कोई नहीं मिला क्योंकि जीत नारायण जानता था कि यह अंग्रेज सुबह ही जाएंगे और उससे पहले ही वे अपने मुख्य आदमियों के साथ ब्रह्मपुरा की सिमा को छोड़कर विंध्य पर्वत की पहाड़ियों और गुफाओं में अपनी मंडली के साथ जाकर रहने लगा इधर अंग्रेज सैनिक और अधिकारी निर्दोष जनता और जित के दूसरे आदमियों और दूर के रिश्तेदारों पर अपने आतंक का कहर ढाने लगे कितने निर्दोष लोगों के महिलाओं बच्चों और वृद्धों को जान से मार दिया और कितने सारे लोगों को दरो में जिंदा जला दिया गया जब जीत को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने अपनी एक डकैतो की सेना खड़ी कर ली रात को ब्रह्मपुरा में आते और सुबह से पहले ही सबिध्य की पहाड़ियों में खो जाते थे जहाँ पर अंग्रेजों की दाल नहीं गलती थी और रात्रि के समय सभी अंग्रेजों और अंग्रेज अधिकारी जो भी मिल जाते थे वह सब मारे जाते रघुनाथ और उसके आदमियों के द्वारा ब्रह्मपुरा के नगर वासियों के लिए अजीत नारायण की गैंग भगवान के समान थी भले ही वे मर जाए लेकिन साधारण ब्रह्मपुरा का एक भी नागरिक रघुनाथ के खिलाफ एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं थे अंग्रेजों के नाकों में लोहे का चना चबवा दिया मिर्जापुर नगर के सभी बड़े व्यापारी रघुनाथ के सेना के लिए हर प्रकार के धन साधन को पहुंचाते थे उनके पास जितना नारायण का पत्र पहुंचता और वे व्यापारी सामान भेज देता था जो नहीं भेजता था और अंग्रेजों के साथ देते थे उनके जितना आर्यन गैंग के लोग चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया करते थे इस तरह से जीत नारायण पूरे मिर्जापुर में एक ऐसा नाम हो गया जिसके नाम से ही लोगों की पेंट गिल्ली हो जाती थी जितनी भी अंग्रेजी सेना रात्रि के समय ब्रह्मपुरा नगर में प्रवेश किया उन सब को उसी छानबे खदेड़ सभी ग्रामवासियों और साथ नगरवासी एक साथ के चढ़ में फंसा कर उन सब का काम तमाम कर देते वहाँ का राजाजित नारायण ही बना रहा और उनको अस्त्रों को छीन कर उनके ऊपर ही हमला किया जा था अंग्रेज भी उस सिार मांड में विले नहीं थे फिर भी सभी अंग्रेज सतर्कता बरतने लगे और रात्रि के समय ब्रह्मपुरा के गाँवों और नगर में प्रवेश करने से बचने लगे क्योंकि अंग्रेज दस लोगों को मारते तो रघुनाथ की सेना बीस अंग्रेज सिपाही और अफसरों को मारती थी अंग्रेज डाल डाल चलते जो रघुनाथ पाथ पाथ चलता था और कई सालों तक अंग्रेजों को चकमा देकर उनको और उनके आदमियों को मारते रहा रघुनाथ की सेना के लिए हथियार गोला बारूद और खाद्य सामग्री आदि को जब जरूरत पड़ती वह सब इलाहाबाद से कलकत्ता की तरफ जाने वाली ट्रेनों को छनवर के एकांत एक में रोक लेते थे रात्रि के समय में जिससे वे अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं को लूट लेते थे इसके अतिरिक्त अंग्रेज यात्रियों से उनका धन भी छीन लेते थे ऐसा भी होता था कभी कलकत्ता से दिल्ली के लिए ट्रेन भी लुटलिमिटेड जाती थी ट्रेन के चालक उस मिर्जापुर के इलाके से इतने भयभीत हो चुके थे कि जितना नारायण की गैंग का आदमी भी आकर यह लुटपाट को अंजाम देता था अंग्रेजों को अपना सभी सामान दिल्ली ऐसी कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली का यह रेलगाड़ियों का मुख्य रूट था जो चारों तरफ जंगल और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण अंग्रेजों के लिए इस गैंग को बस में करना एक समय मुश्किल लगने लगा और वह जितना रायहन गैंग नक्सल घोषित कर दिया और उससे भिड़ने से बचने लगे थे साथ में लाखों रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था इस सभी कार्य को अक्सर रघुनाथ का भाई अमरनाथ काफी तेज और दबंग किस्म का व्यक्ति के साथ अपनी सेना का नेतृत्व बहुत करता था उसकी आवाज में हुई एक अजीबों किस्म का आकर्षण और तेज था और सारी खुफिया जानकारी अंग्रेजों की रघुनाथ का तीसरा भाई फौजदार एकत्रित करके रघुनाथ तक पहुंचाता था इस तरह से रघुनाथ के दोनों भाई उसके दो हाथ के समान हो चुके थे और आंतरिक किले की सारी व्यवस्था को मुरली के पुत्र के साथ विद्या देखता था इन सब भाइयों ने अपनी योग्यता पर उस समय इतना अधिक धन सम्पद लूटकर जमा कर लिया था जिसको रखने के लिए कि और अपने पूरे आदमी और परिवार के साथ रहने के लिए जमीन के अंदर अंदर ही एक विशाल किला बनवाने का कार्य शुरू कर दिया जिसको कुछ ही सालों में ही बड़ी सफाई से पूरा भी कर लिया और उसमे अपने सभी आदमियों के साथ जीत राजा की तरह वहाँ पर रहने लगा वह किला जमीन के अंदर इतना बड़ा था की उसमें लाखों लोग आराम से कई सालों तक रह सकते थे वहाँ किसी अंग्रेज आदमी और उसको गुप्तचर का पहुंचना मुश्किल ही नहीं असंभव था अंग्रेजों के अधिकारियों के नाक के नीचे इतना बड़ा विशाल कार्य हो गया जिसकी उनको कानो कान खबर नहीं हुई उस किले में पहुंचने का रास्ता सुरंग के रास्ते से पहाड़ियों से होकर जाता था कई रास्ते थे एक रास्ता नदी किनारे भी निकला था जिस रास्ते से कभी कभी जीत गंगा दर्शन के लिए भी आता जहाँ पर रेत की खान थी एक दिन किसी ने जो तिवारी गुड का था जिनका दबदबा नदी नदी के के पार पार उसी प्रकार प्रकार से से था जिस प्रकार से नदी के इस विंध्य क्षेत्र जीत नारायण और उसके भाइयों का था एक अंग्रेज अधिकारी को यह सूचना दी कि रघुनाथ हर माह की अमावस्या के दिन रात्रि के तीसरे पहर में गंगा स्नान के लिए आता है अंग्रेज अधिकारियों ने गुप्त रूप से अपने सशस्त्र सैनिकों को रेत की खानों में छुपा दिया साथ में तिवारी गुट के कई खतरनाक गुर्गों को भी शामिल किया गया था और जब रघुनाथ अपने कुछ विशेष आदमियों के साथ सुरंग के रास्ते से गंगा किनारे नहाने के लिए आया अंग्रेज सैनिकों ने उसको पकड़ने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया और ताबर तोड़ फायरिंग वन शुरू कर दिया जिससे पहले तो नारायण और, और उसके आदमी सत्ते में आ गए इसके साथ ही सबने अपना मोर्चा संभाल लिया और दोनों तरफ ऐसी नदी किनारे रेत की खदान में बंदूकें गरजने लगी जिसमें से एक रघुनाथ का रंगरक्षक वापस जित नारायण को किले के दरवाजे के पास ले गया और भाग जाने के लिए कहा लेकिन जित नारायण ने कहा कि हमने कभी पिठ दिखाकर भागना नहीं सीखा है काफी समय तक यह संघर्ष चलता रहा अंत में रघुनाथ और उसके आदमियों की गोलियां खत्म हो गई और उसके आदमी भी अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए जिसके बाद जित नारायण ने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा और अपनी सफेद पगड़ी को अप अपने सर से खोलकर अपनी बंदूक की नाल पर रखकर हवा में लहराने लगा उस समय सूर्य अपनी लालिमा के साथ आकाश में प्रकट हो रहा था रघुनाथ को जब अंग्रेज ऑफिसर ने देखकर कर अपने सेना को गोलीबारी रोकने का हुक्म देता है और कहता है गिरफ्तार कर लो हमें यह आदमी जिंदा चाहिए अंग्रेज सिपाही रघुनाथ को पकड़ उसके हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं लेकिन किसी भी अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज अधिकारी की रघुनाथ पर हाथ उठाने या मारने की हिम्मत नहीं हुई रघुनाथ को पकड़कर अंग्रेज सिपाही गंगा नदी के द्वारा ही नाव से ही मिर्जापुर के चुनार के किले में ले गए और वहां पर उसको कर दिया इसके बाद उसे यातना देकर उससे पूछताछ करने का प्रयास करने लगे लेकिन उससे कुछ काम की जानकारी नहीं देने पर बाद में रघुनाथ पर राजनीतिक कैदी बनाया गया और उनके ऊपर लोगों को और साधारण जनता को भड़काकर आंदोलन का रूप दिया जिसमें हजारों लोगों की जान गई इसका आरोप लगाया गया इधर जब ब्रह्मपुरा और यहाँ के नागरिकों पता चला की रघुनाथ को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है तो रघुनाथ के किले का शासक उसका छोटा भाई अमरनाथ बन गया और उसने हरेक प्रयास किया कि रघुनाथ को अंग्रेजों के, के से मुक्त कराया जाए उसके लिए उसने एक बार चुनार के किले पर भी हमला किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि यह बात अंग्रेज अफसर जानते थे कि यह आदमी बहुत खतरनाक है इसको यहाँ रखने का मतलब बहुत बड़ा विद्रोह होगा इसलिए रात्रि के समय ही रघुनाथ और उसके कुछ और आदमियों को ट्रेन से अपनी राजधानी कलकत्ता भेज दिया कड़ी सुरक्षा के विचौर वहां पर भी नहीं रखा वहां से भी एक पानी की जहाज से काले पानी की जेल में भेज दिया गया जहां पर जीत नारियन और उसके आदमियों के साथ बहुत जुल्म और अमानवीय व्यवहार किया जाता तरह तरह की याद दी जाती थी अमरनाथ ने जब ब्रह्मपुरा के किले पर अपना कब्जा किया तो वह पूरी तरह से जमीन के अंदर ही रहता था उसने एक जोरदार हमला करके तिवारी गुट का सारा नामो मिटा दिया और बहुत लूटपाट करने के बाद उनके गांव को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि उसको यह ज्ञात हो चुका था कि जित नारायण के बारे में गुप्त सूचना देने वाला यह तिवारी गुट ही था उसने उस रास्ते को जो नदी की तरफ खोलता था उसको हमेशा के लिए बंद करा दिया जो नदी के किनारे के लिए जाता था वह केवल उन रास्तों का ही प्रयोग करता था जो पहाड़ियों और जंगलों में निकलती थी धन की कोई कमी नहीं थी क्योंकि काफी धन संपदा जीत नारियन ने एकत्रित कर रखी थी जो उसके भाइयों और भांजों के लिए बहुत थी उसके अतिरिक्त जमीन जो मानस और कैलाश की थी उसमें भी बहुत कुछ हर साल पैदा होता था जो गुप्त रूप से किला में पहुंच जाता था क्योंकि अब भी लोग वफादार थे क्योंकि जमीन का सारा व्यापार और कारोबार मुरली के दो बेटे ही देखते थे हरिशंकर और रमाशंकर इनका व्यवहार साधारण जनता के साथ बहुत अच्छा और मजबूत था ऐसे ही समय गुजरने लगा एक दिन अंग्रेज अधिकारियों को वे गुप्त मार्ग एक जंगली ने दिखा दिया जो किले के अंदर जाता था, जहां पर अचानक अंग्रेज अधिकारी अपनी हजारों की सेना को लेकर पहुंच गए और अमरनाथ के साथ उसके भाई फौजदार को भी गिरफ्तार कर लिया और उनको मिर्जापुर के कारगार में डाल दिया ब्रह्मपुरा का किला अब मुरली के पुत्रों के अंतर्गत में आ गया इनका स्वभाव ठीक था इसलिए अंग्रेजों ने उनको भी कुछ समय के लिए जेल में डाला मगर कोई गवाह उनके खिलाफ न मिलने के कारण मुरली के लड़के माथा शंकर रमा रमाशंकर को छोड़ना पड़ा जबकि विद्याधर के पुत्र इसमें नहीं रहते थे वह अलग ही रहे अपने गावन की हवेली में जिससे उनको किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत का सम्मान नहीं करना पड़ा उस समय दिया बहुत बीमार चल रहा था जिसकी थोड़े समय के बाद मृत्यु हो गयी रमा शंकर के पुत्र संतोष और उनकी पत्नी राजकुमारी को विवाह के 10 साल पूरे कर लिए थे और उनके दो पुत्र और एक पुत्री भी हो चुके थे संतोष काफी पढ़ा लिखा और समझदार था इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहने लगा जहां पर अपने पुत्रों और पुत्री को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश कर दिया और स्वयं वे एक चिकित्सक का कार्य करता था जिससे उसको अच्छा पैसा मिल जाता था जिससे उसकी जीवन की गाड़ी अच्छी तरह चल रही थी इसके साथ संतोष गुप्त भेड़िया के समान धूप था जिसके कारण वे राजकुमारी और अपने बच्चे काफी नफरत करता था क्योंकि वह एक रूढ़ीवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है जो यह अब भी मानता है कि यह राजकुमारी और इसके बच्चे उसके शत्रु खानदान कैलाश से संबंध रखते हैं यद्यपि उसने कभी खुलकर ऐसा नहीं कहा लेकिन यह बात काफी समय के बाद सामने आती है इस तरह से धीरे धीरे यह मानस खानदान का पूरा परिवार बिखरने लगा और लोग ब्रह्मपुरा नगर को छोड़कर शहर की तरफ रुख करने लगे एक समय ऐसा आ गया की लोग धीरे धीरे किला को छोड़कर अंग्रेजों के आतंक से बचने के लिए वहाँ से दूर बनारस और इलाहाबाद में बसने लगे क्योंकि अंग्रेज हर किसी को रघुनाथ का ही साथी समझते थे जो भी ब्रह्मपुरा के किले में रहता था और उनको तरह तरह की याद ना उस किला को छोड़ने के लिए विवश करते थे जिससे उस किले पर उनका कब्जा हो सके इस समय ऐसा भी आता है जब अंग्रेज उस किला पर अपना अधिकार कर लिया और अपने सैनिकों के साथ कुछ अंग्रेज अधिकारी उसमें रहने लगे जो उनका साथ देता वह उसमें रहता और जो उनके खिलाफ जाता उसको और उसको परिवार को दंड का सामना करना पड़ता अंत में वे परिवार या तो मारा जाता या फिर किला से बाहर अपना ठिकान बना लेते थे इसमें मुरली और विद्याधर के लड़के भी थे जो वहाँ से बाहर रहने के लिए आगे और अपने एक एक पुत्रों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कर दिया जिसके कारण अंग्रेजों का रुख इनके प्रति थोड़ा नरम हो गया अब अंग्रेज फिर अपने मन का अत्याचार और कर वसूली करने लगे इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था लोगों को अपनी रोजी रोटी भी कमाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कुछ एक बड़े जमींददार को छोड़कर जैसे विद्याधर और मुरलीधर के पुत्रों के और सभी किसान कर्ज में डूबने लगे क्योंकि अंग्रेज जितना पैदा खेत में होता उससे अधिकर में ही लेते थे जिसमें बहुत से किसानों को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ रही थी जो आगे चलकर माथा शंकर जब अपने परिवार से अलग होकर अपने एक त्र, त्र के साथ अलग रहने लगा तो उसका खर्च खेती की आमदनी से नहीं चलता था जिसके लिए अपनी बहुत सारी जमीन उन अंग्रेज सैनिकों को बेचना पड़ा जो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों के झगड़ों को सुलझाने के लिए ब्राह्मपुरा में बसाए गए थे राजपूत और गहरवार आदि इस तरह से मानस के परिवार के द्वार कैलाश के, के खानदान का अंत और बाद में समझौता किया जाना और कुछ समय के लिए एक तरफा अधिकार मानस के परिवार का होना जिसके बाद उस जमीन में राजपूत और गहरवारों ने भी अपना हिसाब बना लिया धीरे धीरे इस तरह से उस क्षेत्र में गहरवार और राजपूत हावी होने लगे और पुराने मानस और कैलाश के, के परिवार का पतन शुरू हो गया इसके साथ ही अंग्रेजों की भी भारत देश पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी जिससे उन्होंने भारत को दो भागों में बांट दिया भारत और पाकिस्तान फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने भारत को छदेश में रहकर अपने अधिकार का प्रारंभ किया जिसमें सभी जन्म से भारतीय रंग से भारत थे मगर संस्कृत सभ्यता से वे सब काले अंग्रेज़ और उनकी दोगली नस्ल ने अधिकार करना शुरू कर दिया जब संसार में मसीनी क्रांति का आयुग शुरू हो रहा था वैल के स्थान पर ट्रैक्टर ने लिया हाथी घोड़ो के स्थान पर कार और मोटरसाइकिल ने ले लिया जो इस दौड़ में आगे बढ़ गया वे आगे ही बढ़ता गया और जो अपने रीति रिवाज के साथ ही जुड़े रहे वे पिछड़ अंधी दौड़ में। जैसा कि मुरली का एक लड़का जो इंजीनियर बन चुका था उसके लड़के अमेरिका इंग्लैंड और दूसरे बाहर देशों में जाकर वहां के नागरिक बन गए जितुक नारायण एक दिन काले पानी की जेल से रात्रि के समय वहाँ की गुप्त सुरंग के रास्ते से भाग निकला और समुन्द्र में छलांग लगा दिया और तैरकर ही समुद्र को पार करने का प्रयास करने लगा क्योंकि वह गंगा नदी के किनारे का रहने वाला है अच्छी तरह से तैरना जानता है काफी तैरने के बाद उसको समुद्र में एक बड़ी मछली मरी हुई तैरती मिलती है पहले तो वह उसे समुद्र में कोई छोटा द्वीप समझता है लेकिन वह पास आया तो देखा कि वह एक मछली की लाश थी जो तैर रही उस लाश के ऊपर चढ़कर रघुनाथ उसको एक नाव की तरह से उपयोग किया और उसी के सहारे समुद्र को पार करने का प्रयास करता रहा जब भूख लगती तो मछलियों को खाता और जब प्यास लगती तो धूप से समुद्र के पानी को भाप बनाकर करता मछलियों के खाल का पात्र बनाकर उनकी सहायता से इस तरह से रात दिन समुद्र से संघर्ष करता हुआ और इसी तरह से कई एक साल तक वे यात्रा करके वे पाँच एक साल में भारत के दक्षिण समुद्र किनारे पहुंच गया और वहां से चलकर कई एक महीने में भी शुभन अपने नगर ब्रह्मपुरा पहुँचा जहाँ पर उसने सब कुछ बदला हुआ पाया उस समय उसकी उम्र अस्सी साल हो चुकी थी जब उसे पता चला कि उसके भाई जेल में बंद है तो उसने स्वयं स्वयंस लेकर उसी किले के दरवाजे पर एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा यद्यपि अब का केवल दरवाजा ही बचा है क्योंकि अंग्रेज को जब यह अज्ञात हो गया कि उनको भारत छोड़ना है तो वह नहीं चाहते थे की कि यह किला दोबारा किसी क्रांतिकारी गिरोह के कब्जे में आए क्यूँकी वे बहुत गुप्त और जमीन के अंदर था जिसके कारण बहुत अधिक लोगों को उसके बारे में ज्ञान भी नहीं था अंग्रेजों ने उसको एक पहाड़ी गुफा के रूप में प्रचारित किया जो डकैतों का ठिकाना थी, जिसके कारण लोगों का उस किले पर से ध्यान हट गया जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाकर उस किले को अंदर से ही तबाह कर दिया अर्थात किले के अंदर भयानक बम विस्फोट किया जिससे वह किला जमीन के अंदर धराशायी हो गया जब जित को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने अपना सब कुछ भूल एक नए जीवन को जीने का निर्णय किया कि वह किसी को भी अपने बारे में नहीं बताएगा और वही जंगल में रहकर लोगों को ज्ञान विज्ञान भ्रम का उपदेश देते रहे जिससे उनके बहुत भक्त बन गए और लोग दूर दूर से उससे मिलने के लिए आते थे बाद में उनको लोग देव रह बाबा के नाम से जानते थे जिनके नाम का एक बहुत बड़ा आश्रम आज भी विंध्याचल के पहाड़ियों के ऊपर है जहाँ पर एक बार मुझे भी जाने का अवसर मिला जिससे मुझे कुछ उनके बारे में गुप्त जानकारी मिली यह सत्य है कि इस भारत को आजाद देश माना जाता है लेकिन यह आजाद नहीं हुआ है आज भी मानस और कैलाश की खानदान को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है हालांकि अब मानस और कैलाश नहीं रहे लेकिन जो उनके वंशज हैं, जिनमें से ही एक मैं भी हूं। आज का समय बदल गया है आज आदमियों को सताने का और किसी की संपत्ति को हड़पने का तरीका बदल गया, गया। लेकिन षडयंत्र आज भी चल रहा है सरकार आज कहने को भारतीय है लेकिन इसका सारा कार्य बाहरी शक्तियां निश्चित करती है मैं तो यह मानता हूँ हमारा देश आज भी किसी प्रकार से आजाद नहीं हुआ है आज भी पहले से भी खतरनाक जाहिल और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों का ही अधिकार इस देश पर है जब से मेरा जन्म हुआ तभी से मेरे साथ किसी कैदी के समान व्यवहार किया जाता रहा है कहने को मैं आजाद हूं, मैं किसी जेल में नहीं रहता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि यह दुनिया ही मेरे लिए यातना गृह बन गई है और जब से मैं जानने लायक हुआ तब से ही मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे साथ को गृह युद्ध हो रहा है जिसको हम शीत युद्ध कह सकते हैं प्रारंभ में यह युद्ध मेरे साथ केवल मेरा परिवार करता था धीरे धीरे जैसा मैं बड़ा होता गया मेरा युद्ध क्षेत्र भी बढ़ता गया और उसके योद्धा जो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए बदलते रहे मुझे इसका ज्ञान तब हुआ जब मैंने उस छनवर की जमीन पर एक ज्ञान विज्ञान भ्रम ज्ञान नामक वैदिक विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया जो लाखों एकड़ में फैली है जिसमें आज भी मेरी कुछ जमीन उस मैदान के बीच में उपस्थित है क्योंकि वह क्षेत्र काफी बड़ा और खाली है वहाँ केवल एक खेती होती है या केवल एक फसल उपजाई जाती है जब गंगा में बाढ़ आने से सारा लाखों एकड़ का इलाका पानी से डूब जाता है वहाँ पर विश्व फिर ऊँचा पानी गंगा के बाढ़ने पर जमा हो जाता है इसलिए मैंने वहाँ पर जमीन के अंदर किला बनाकर विश्वविद्यालय चलाने का निर्णय किया क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ हमारे समाज में दुख का कारण अज्ञान है ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक बेहद विश्वविद्यालय बनाया जाए क्यूँकी मिर्जापुर में आज भी कोई विश्वविद्यालय नहीं है कहने के लिए वे राजाओं का शहर है आज मिर्जापुर को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है वह ऐसा क्षेत्र है भी इसका भी मुझे आभास हो चुका है क्योंकि उस क्षेत्र की कुछ ऐसी विशेषता है जहां पर आज की सरकार के लिए खतरा महसूस होता है भारत सरकार को डर है जिसको पीछे से अंग्रेज चला रहे हैं कि यहां यदि किला बनाया गया तो वे भारतीय अंग्रेजों जो देश को चला रहे हैं उनके सामने वही चुनौती खड़ी हो सकती है जो कभी रघुनाथ और उसे भाइयों की गैंग ने किया था अंग्रेजों के जाने बाद भी आज तक पूरे भारत में कोई वैदिक विश्वविद्यालय नहीं है कहने के लिए वैदिक ज्ञान सर्वोपरि है जितने भी विश्वविद्यालय भारत में चलते हैं, है सब अंग्रेजी की शिक्षा पद्धति से, से चलते हैं जिसको कार्ला मार्क्स लॉर्ड मैकाले और मैक्सम ने मिलकर तैयार किया था या कुछ ऐसे भी हैं जो संस्कृत के भी हैं, जैसे संपूर्णानंद जो वाराणसी है वहां पर भी केवल पौराणिक ज्ञान के प्रचार किया जाता है यह मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई जिनका ही सौ वर्षों से किसी कब्र में कैद था वह मेरे इस कृत्य से जागृत हो गया जिससे यह सारी दुनिया एक साथ मुझको मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है क्या अपने क्या पर आए जहाँ भी गया मैं हर जगह जैसे मुझ पर निगाह रखी जाती है और हर प्रकार से मुझे नष्ट किया जाने का प्रयास किया जाने लगा है जैसे मैंने इस दुनिया के किसी दोहत्ती रंग पर अपनी पैनी तलवार को चुभा दिया है जिससे यह हमारी खुन की प्यासी बन गई यद्यपि मैं शुरू से ही साधु का आदमी रहा हूं, जिसके कारण ही मैं यहाँ पर अब तक जिंदा हूं। यद्यपि मैं किसी भी क्षेत्र में आज तक सफल नहीं हो पाए हूं। हर क्षेत्र में मुझे परास्त करने के लिए मेरे शत्रु पहले से खड़े मुझे मिलते रहे हैं। फिर भी मैंने हार नहीं माना है आज भी संघर्षरत हूँ मैं जानता हूँ की मैं इस दुनिया से नहीं जित सकता हूँ लेकिन मैं लड़ते लड़ते मरना चाहता हूँ जैसा कुगीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब जिप जा होंगे तो तुम्हें यहाँ याद किया जाएगा और हार जा होंगे तुम तो भी एक योद्धा के रूप में याद किए जा हर हालत में संघर्ष करना ही श्रेयस्कर है आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ने के विचार से कांपने लगते है तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कृष्ण ने अर्जुन को बताया की यह संसार एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है असली कुरुक्षेत्र तो तुम्हारे अंदर है अज्ञानता या अविद्या राष्ट्र है और हर एक आत्मा अर्जुन है और तुम्हारे अंतरात्मा में श्री कृष्ण का निवास है जो रूपी शरीर के सारथी है इंद्रिया इसरत के घोड़े हैं अकार लोभ द्वेष ही मनुष्य के शत्रु हैं। गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में भी मदद करती है गीता त्याग प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है मोक्ष उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो अपने सारे सांसारिक कामों को करता हुआ ईश्वर की आराधना करता है अहंकार ईर्ष्यादि को त्याग मानवता को अपनाना ही गीता के उपदेशों का पालन करना है गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है यह तो जीवन मृत्यु के दुर्लभ सत्य को अपने में समेटे हुए है कृष्ण ने एक सच्चे मित्र और गुरुवार की तरह अर्जुन का न सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि गीता का महान उपदेश भी दिया उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस संसार में हर मनुष्य के जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है मृत्यु पर शौक करना व्यर्थ है यह तो एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर के नष्ट होने पर नए शरीर को धारण करती है जिस मनुष्य ने गीता के सार को अपने जीवन में अपना लिया उसे ईश्वर की कृपा पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा श्री कृष्ण का मानव जीवन जीने का उपदेश श्रीमद् श्रीमद अध्याय 7 श्लोक 6 से 12। तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर सम दृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है वाणी से कहा जाता है नेत्रो से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है वे सब नाशवान है स्वप्न की तरह मन का विलास है इसीलिए माया मात्र है मिथ्या है ऐसा जान लो जिस पुरुष का मन शांत है अस्यंत है उसी को पागलों की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है इस प्रकार की कल्पना करी जाती है जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया हो दृढ़मूल हो गया है उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप का प्रतिपादन हुआ है जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वे बालक के समान निषिद्ध कर्मों से निवृत्त होता है परंतु दोष बुद्धि से नहीं वह विहित कर्मों का अनुष्ठान भी करता है परंतु गुण बुद्धि से नहीं जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है वे समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी सारी व्रतियां सर्वथा शांत रहती है वह समस्त प्राणी मात्र विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता श्री कृष्ण ने जहाँ तक हो सका मित्रता सहयोग सामंजस्य आदि के बल पर ही परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सुदर्शन चक्र उठाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया वहीं अपने निर्धन सखा सुदामा का अंत तक साथ निभाया और उनके चरण तक पखारे गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया है गीता अपने अंदर भगवान कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है गीता को आम संस्कृत भाषा में लिखा गया है संस्कृत की आम जानकारी रखना वाला भी गीता को आसानी से पढ़ सकता है गीता में चार योगों के बारे विस्तार से बताया हुआ है कर्म योग भक्ति योग राजा योग और ज्ञान योग गीता को वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते सिर्फ गीता के पढ़ने से भी आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है गीता न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझाती है बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से हमें रूबरू कराती है इस सांसारिक दुनिया में दुख क्रोध, क्रोधर ईर्षा आदि से पीड़ित आत्माओं को गीता सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है गीता में लिखे उपदेश किसी एक मनुष्य विशेष या किसी खास धर्म के लिए नहीं है इसके उपदेश तो पूरे जग के लिए हैं। जिसमें अध्यात्म और ईश्वर के बीच जो गहरा संबंध है उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है गीता में धीरज संतोष शांति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 ज्ञानी भक्त के चरित्र पर यह श्लोक और अधिक प्रकाश डालता है इन छगुणों को बताकर भक्त के चित्र को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है जो अनपेक्ष, अन्य है सामान्य पुरुष अपने सुख और शांति के लिए बाह्य देश काल वस्तु व्यक्ति और परिस्थितियों पर आश्रित होता है इनमें से प्रिय की प्राप्ति होने पर वे क्षण भर रोमांचित कर देने वाले हर्षो का अनुभव करता है परंतु एक सच्चा भक्त अपने सुख के लिए बाहर जगत की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि उसकी प्रेरणा समता और प्रसन्नता का स्रोत हृदय आत्मा ही होता है जो शुचि, अर्थात शुद्ध है एक सच्चा भक्त शारीरिक शुद्धि तथा उसी प्रकार आंतरिक शुद्धि से भी संपन्न होता है जो भक्त साधक की स्थिति में भी शरीर मन और जगत के साथ अपने संबंधों में शुद्धि रखने के प्रति जागरूक रहता है वही फिर सिद्ध भक्त शुची को प्राप्त होता है यह एक सुविधित तथ्य है कि कोई पुरुष जिस वातावरण में रहता है उसे देखकर तथा उसकी वस्तुओं वस्त्रों आदि की दशा देखकर उस पुरुष के स्वभाव अनुशासन तथा संस्कृति का अनुमान किया जा सकता है शारीरिक शुचितता तथा व्यवहार में भी पवित्रता रखने पर भारत में अत्यधिक बल दिया गया है बाह्य शुद्धि के बिना आंतरिक शुद्धि मात्र दिवस स्वप्न या व्यर्थ की आशा ही सिद्ध होगी दक्ष कुशल सदा सजगता तो सुगठित पुरुष का स्वभाव ही बन जाता है किसी भी कार्य की सफलता की कुछ उत्साह है कुशल और समर्थ व्यक्ति वे नहीं है जो अपने व्यवहार और कार्य में त्रुटियां करता रहता है दक्ष भक्त मन से सजग और बुद्धि से समर्थ होता है उसमें मन की शक्ति का अपव्यय नहीं होता अत एक बार किसी कार्य का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेने के पश्चात वे उस कार्य का सिद्धि के लिए सदा तत्पर रहता है जैसा की हम देख रहे हैं यदि धार्मिक कहे जाने वाले लोग अपने कार्य में आलसी और और अशिष्ट हो गए हैं तो हम समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म अपने प्राचीन वैभव से कितना दूर भटक गया है उदासीन समाज में ऐसे अनेक भक्त कहे जाने वाले लोगों का मिलना कठिन नहीं है जिन्होंने अपने आप को एक अनभिव्यक्त दुखपूर्ण स्थिति में समर्पित कर दिया है और उसका कारण केवल यह है कि किसी ने उसके साथ विश्वासघात अथवा दुर्व्यवहार किया था ऐसे मूड भक्त सोचते है की समाज के इन अपराधों के प्रति वे उदासीन रहेंगे बाद में उनकी भक्ति ही उन्हें एक दुर्भाग्यपूर्ण दायित्व प्रतीत होने लगती है की एक वास्तविक लाभ दर्शन शास्त्र को विपरीत समझने पर उसकी समाप्ति समाज के आत्मघात में ही होती है उदासीन भाव का प्रयोजन केवल अपने मन की शक्तियों का अपव्यय रोकने के लिए ही है मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयां, सामान्य बीमारियां सुख सुविधा का अभाव आदि का होना तो स्वाभाविक और सामान्य बात है उनको ही अत्यधिक महत्व देना और उनकी निवृत्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहने का अर्थ जीवन भर परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के संघर्ष में ही डूबे रहना है यहां साधक को यह उपदेश दिया गया है कि जीवन की इन साधारण परिस्थितियों में वे अपनी मानसिक शक्ति को व्यर्थ ही नहीं खोने दें, बल्कि इन घटनाओं में उदासीन भाव से रहकर शक्ति का संचय करें छोटे मोटे दुख और कष्ट अनित्य होने के कारण स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं अत उनके लिए चिंता और संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है हित, हित, जब मनुष्य किसी वस्तु विशेष की कामना से अभिभूत हो जाता है तब उसे मन में यह भय लगा रहता है कि कहीं उसकी इच्छा अतृप्त न रह जाए परंतु ज्ञानी भक्त सब कामनाओं से मुक्त होने के कारण निर्भय होता है सर्वारंभ परित्यागी संस्कृत में आरंभ शब्द का अर्थ कर्म भी होता है अच्छ सर्वारम्भ परित्यागी शब्द का अर्थ कोई यह नहीं समझे की भक्तवे है जो सब कर्मों का त्याग कर देता है इस प्रकार के शाब्दिक अर्थ के कारण बहुसंख्यक हिंदू लोग कर्म करने में अकुशल और आलसी हो गए हैं इन लोगों को देखकर ही अन्य लोग हमारी आलोचना करते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म में आलस्य को ही देवी आदर्श के रूप में गौरवान्वित किया गया है परंतु यह अनुचित है क्यूँकी इस शब्द के आशय की सर्वथा उपेक्षा की गई है यदि कोई व्यक्ति किसी कर्म में निश्चित प्रारंभ देखता है तो इसका अर्थ यह हुआ की वह स्वयं को उस कर्म का आरंभ मानता है उसके मन में यह भाव दृढ़ होना चाहिए कि उसने ही यह कर्म विशेष किसी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया है जिसे प्राप्त करवे वे कोई निश्चित लाभ या सुख प्राप्त करेगा जो पुरुष भगवान का भक्त है और सांस्कृतिक पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहता है उसको इस प्रकार के मान और कर्तृत्व के अभिमान को सर्वथा त्याग निर अहंकार भाव से जगत में कर्म करने चाहिए वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में कोई भी कर्म नया नहीं है जिसका अपना स्वतंत्र प्रारंभ और समाप्ति हो संपूर्ण जगत के सनातन कर्म व्यापार में ही सभी कर्मों का समावेश हो जाता है यदि भली भांति विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि हमारे सभी कर्म जगत में उपलब्ध वस्तुओं और स्थितियों से नियंत्रित नियमित शासित और प्रेरित होते हैं ईश्वर के भक्त को विश्व की इस एकता का सदैव भान बना रहता है और इसलिए वह जगत में सदा ईश्वर के हाथों में एक करण या निर्मित के रूप में कर्म करता है कि किसी कर्म के स्वतंत्र कर्ता के रूप में सद्गुणों से संपन्न भक्त मुझे प्रिय है भक्त के कुछ और लक्षण बताते हुए उपाधियों तथा जगत से अपने तादात्म्य को त्याग कर आनंद स्वरूप आत्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली है अत यह स्वाभाविक ही है की अन्नात्म जगत से होने वाले सुख दुखादिक अनुभव उसे किसी भी प्रकार से न आकर्षित कर सकते हैं और न विचलित से ही इस श्लोक में बताया गया है सामान्य मनुष्य जगत की सभी वस्तुओं को जैसी हैं, वैसी ही नहीं देखता उसे कोई वस्तु प्रिय होती है तो कोई अप्रिय तत्पश्चात वह प्रिय वस्तु की आकांक्षा या इच्छा करता है और अप्रिय से द्वेष। इसके पश्चात तीसरा द्वंद्व उत्पन्न होता है प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थात इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए और द्वेश को त्यागने के लिए वह प्रयत्न करता है इसके परिणाम स्वरूप इष्ट की प्राप्ति होने पर वे हर्षित होता है अयथा शौ करता है ज्ञानी भक्त में इन समस्त विकारों और प्रतिक्रियाओं का यहाँ अभाव बताया गया है इसका कारण यह है कि वह अपने परम आनंद स्वरूप में स्थित होने के कारण बाह्य मिथ्या वस्तुओं में सुख और दुख की कल्पना करके उनसे राग या द्वेश नहीं करता राघ और द्वेश के द्वंद्व के अभाव में हर्ष और शौ का स्व अभाव हो जाता है वह भक्त जगत को अपनी कल्पना की दृष्टि से न देखकर यथार्थ रूप में देखता है शुभा परित्यागी जब मनुष्य अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानता है वह बाहर जगत में सुख और शांति की खोज करता रहता है उस स्थिति में अपने राग और द्वेष के कारण वस्तुओं की प्राप्ति के लिए शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के कर्म करता है परंतु भक्त के मन में राग और द्वेष नहीं होने के कारण वे शुभ और अशुभ दोनों ही से मुक्त हो जाता है इस प्रकार हम देखते हैं की उपर्युक्त श्लोक में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक विशेष गुडाभिप्राय है केवल वाच्यार्थ को ही स्वीकार करने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ज्ञानी भक्त कोई शब अथ व पाषाण मात्र है क्योंकि वे न इच्छा करता है और न द्वेष द्वेश हर्षित होता है और न दुखी अर्थात वे पढ़ा रहता है यह श्लोक इस बात का अत्यंत प्रभावी उदाहरण है कि धर्मशास्त्रों के शब्दों का वाच्यर्थ उसके मर्म प्रयोजन को स्पष्ट नहीं करता है अत उनके लक्ष्यार्थ पर विचार करना आवश्यक हो जाता है इस श्लोक में वर्णित गुण से युक्त भक्त भगवान को प्रिय होता है यह श्लोक प्रस्तुत प्रकरण का चतुर्थ भाग है जिसमें ज्ञानी भक्त के और छह लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार अब तक 26 गुणों को बताया गया है जो भक्त के स्वाभाविक लक्षण होते हैं जैसा कि हमने बताया कि कैलाश के खानदान में केवल उनके अंतिम पुत्र की पत्नी जो बनारस की रहने वाली थी और वह अपने खानदानी छोटे भाई जिमदार अयोध्या प्रसाद के यहाँ अपने माके में रहती थी अपने पति के मृत्यु के बाद उनका पति कैलाश जीमदार का आखिरी संतान था जो दो भयंकर शत्रु खानदानों के बीच में अपनी मनी की आग में जल रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग दोनों तरफ के अपनी जान को गंवा चुके थे उसमें एक कैलाश का आखिरी पुत्र भी था जिसकी पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी वह और खानदानों के बीच में खून खराबा नहीं चाहती थी वह इन दोनों कट्टर खून के प्यासे खानदानों को फिर से प्रेम के मधुर सूत्र में बांधना चाहता थी जिसमें उसका साथ मानस का दूसरी पत्नी का पुत्र जीत ने दिया और उसने अपने भाई मुरली को पुत्र रमाशंकर के पुत्र संतोष और कैलाश की बहू के भाई अयोध्या प्रसाद की पुत्री राजकुमारी का विवाह करा दिया था जिससे यह दो जलती हुई अग्निज्वाला आपस में मिलकर एक हो सके और इन दोनों के मध्य जो झगड़े का कारण जमीन है उसको एक कर दिया जाए लेकिन यह पूरी तरह ऐसी संभव नहीं हो पाया ऊपर से तो प्रेम सम्बन्ध नाम दिया गया लेकिन वास्तव में वे एक परिवार का ग्रह युद्ध बन गया जिसमें कुछ निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा उस राजकुमारी का सबसे बड़ा पुत्र में हुआ जिसके जन्म के साथ ही मृत्यु के साथ संघर्ष शुरू हो गया चार एक में हूँ दूसरा कोई नहीं मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार गवारिल किस्म का मूर्ख आदमी हूँ इसलिए तो कोई मेरी बातों को नहीं सुनता है और मुझे यहाँ संसार में शांति के साथ जीना नहीं आता है मुझे हमेशा संसार से शिकायत ही रहती है यह बिल्कुल सत्य है इसे मैं ही जानता हूँ कि किस तरह मैंने अपने आलस्य और व्यर्थपूर्ण कार्य को करने में और क्षणिक सांसारिक सुख की चाह में मैंने अपने शाश्वत सुख और आनंद को आग लगा दिया अब जब मैंने स्वयं हम अपनी चिता तैयार करके स्वयं हम भी उसमें आग लगा कर बैठ गया मेरे पास अब इतना सामर्थ भी नहीं है की मैं स्वयं हमको अपनी चिता से अलग कर सकू अब मुझसे यह जलने का असहनिक नहीं जा रहा है फिर भी मैं सह रहा हूँ मैं लाग चाह कर भी स्वयं हमको इससे मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ मेरी मजबूरियों और कमजोरियों ने मुझको इस कदर जकड़ कर पकड़ लिया है जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल रोक लेते हैं आकाश में ही और उस प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं आने देते हैं उसकी विरोधी शक्तियाँ जिसे हम बादल कहते हैं यहाँ संपूर्ण जीवन आखे भरते हुए रोता है जिस प्रकार से किसी नदी को बांध बनाकर उसके पानी को रोक लिया जाता है जिस प्रकार से किसी शेर को पिजड़े बंद कर लिया जाता है बिना उसकी इच्छा के विपरीत वह लाख प्रयास करता है मगर वह शेर पिजड़े से निकल नहीं पाता है जीवन में जैसे कोई प्रकाश ही नहीं है हर तरफ केवल अंधेरी घाटियां ही नजर आ रही है अपनी इच्छा होती है कि स्वयं को लेकर किसी कंधरे में हमेशा के लिए खो जाऊ जहा न जीने की चाह हो न मरने का गम हो वहाँ यह सब कुछ भी नहीं हो लेकिन यह भी मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि वह मेरा शत्रु मेरे अंतर जगत में हर समय विद्यमान रहता है और वह हमारी सभी गुप्त से गुप्त जानकारियों की खबर रखता है उससे मेरा कोई भी राज छुपा नहीं है जो आज हमारे चारों तरफ संसार विद्यमान है क्योंकि यह संसार मुझे रास नहीं आया जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि यह दुनिया यह महफिल मेरे काम की नहीं या फिर मैं स्वयं इस दुनिया और महफिल के किसी का काम कर का नहीं रहा मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ मेरा कोई उपयोग नहीं है इस संसार में ना ही यह संसार ही मेरे किसी कार्य का सिद्ध हो रहा है इस तरह से हमारा इस संसार से कोई संबंध ही नहीं बन रहा है मुझे वह गीत प्रिय लगता है जिसमें संसार के दर्द की कराहने की आवाज आती है जिसमें मुझे आत्मिक ध्वनि सुनाई देती है बाकी सब गीत तो मुझे फेके फेके बिना स्वाद के लगते है कोई रुपए ही नहीं आता ना मुझे किसी कार्य से प्रसन्नता का ही अनुभव हो रहा है न ही मैं किसी से अप्रसन्न ही हो रहा हूँ मैं भरी भीड़ में भी स्वयं को अकेला पा रहा ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है क्या मैं पागल हो रहा हूँ या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है मुझे अपना फायद क्यों नहीं दिख रहा है इस संसार में मुझे ही क्यों राज नहीं आ रहा यह संसार जबकि हमारे अतिरिक्त सभी यहाँ मजा लुट रहे हैं मैंने भी मजा लेने का प्रयास किया बदले में मुझे स्वयं हमको मजा नहीं आया मैंने स्वयं उनके सर्वनाश की आधारशिला अवश्य रखती जिसके ऊपर ही आज मेरे जीवन का महल खड़ा है जो धीरे धीरे धरासाई होकर गिर रहा है जिस प्रकार से किसी रेत का महल जिसको ना बनते देर लगती है ना ही बिगड़ते ही यहाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरा दिल डूबता जा रहा है मेरे हृदय से वे निकल रही है अपनी नाकामियों और अपनी असमर्थता को देख मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यह सब मैंने क्या कर दिया क्या यह सब मैंने स्वयं किया है मुझे स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है मुझे स्वयं बहुत भय और आतंक महसूस हो रहा है या फिर मेरे अतिरिक्त कोई मेरे अंदर रहता है जो मेरी इच्छा के विपरीत मेरे से कार्य कराता है जिसका फायदा सुख और आनंद स्वयं लेता है उसको मेरे साथ नहीं बांटता है और दुनिया भर के क्लेश पीड़ा अपमान और सांसारिक मूर्खतापूर्ण कर्म के परिणाम है वह हमारे सर पर दे मानता है इस बात में दम है मैंने यह अनुभव किया है कि कोई एक दूसरा जो मुझसे ताकतवर और बहुत शक्तिशाली है वह बिल्कुल मेरे जैसा ही मेरा ही नकल है लेकिन उसके पास शरीर नहीं है वह मेरी शरीर में निवास करता गुप्त रूप से मुझे खूब याद है जब वह मेरे अंदर मेरे हृदय में प्रकट हुआ था ऐसा केवल एक या दो बार ही हुआ वह कुछ ऐसी बातें मेरे से कर कर रहा था जैसे वह मेरे जीवन का स्वामी हो मैं उसे परमात्मा समझ बैठा मेरा हृदय इस समय बैठा जा रहा था एक समय के लिए तो मैं बहुत भयभीत हो गया कि यह मेरे अंदर से कौन बोल रहा है क्योंकि उसकी वाणी में शक्ति थी उसने जो कहा मेरी ही तरह कहा लेकिन वे मुझसे अलग था क्योंकि मैं अपने आप को जब से जानता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे अंदर से मैं ही दो रूपों प्रश्न उत्तर किया हो अपने आप से ही उसके बाद मैंने कई बार उससे बातचीत करने का प्रयास किया जो मेरे ही अंदर मेरी दूसरी का रहती है लेकिन मैं सफल नहीं हो सका क्योंकि वह अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है और वह बहुत संक्षिप्त में बातें करता है वह शब्द रूप है जो हमारे अंदर अचानक प्रकट हो जाता है उसने जो कहा वह बिल्कुल सत्य हमारे साथ सिद्ध हो रहा है उसने मेरी असमर्थता को मेरे सामने प्रकट किया मैंने कहा कि समर्थ हूँ लेकिन मुझे यह बहुत समय के बाद ज्ञात हुआ कि वह हमारे भविष्य की घटना को देखने वाला है जबकि मैं अपने अतीत को भी अच्छे तरह से देख नहीं पा रहा हूँ तो अपने भविष्य को कहां से देख पाऊंगा जिससे अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सकू वह हम पर बहुत मेहरबान है उसने हम पर कृपा कर मेरे जीवन की सीमा को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है जब वह में प्रकट हुआ तो उसने कहा की तुम मेरे लिए बेकार हो मैं तुम्हें माच दूंगा मैंने कहा कि मैं काम का बनूंगा लेकिन यही तो मेरी कमजोरी है की मैं उसके काम का नहीं बन पाया यहां तो मैं स्वयं के भी काम का नहीं बन पाया तो उस परमात्मा के काम का कैसे बन पाऊंगा उसने ठीक ही कहा है कि वह मुझे माच देगा और यह कर रहा है रोज मुझे वह माच रहा है जिसके मांच की चोट का कोई निशान भी नहीं पड़ रहा है लेकिन मैं उसको और उसके द्वारा दिए जा रहे हर कष्ट को अच्छी तरह से अनुभव कर रहा हूँ वह यह भी कह सकता है कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है जबकि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं जब से स्वयं हमको जानता हूं प्रारंभ से ही मैं कर्मों में स्वतंत्र नहीं हूं। यह कोई वह पहुंचा हुआ है जो हमारे जैसा ही आदमी है जिसने किसी सूक्ष्म और गुप्त तकनीकी के द्वारा हमारे अंतर जगत में प्रवेश कर लिया है और और वही हमारे जीवन का उपयोग करता है वह परमात्मा नहीं है कोई और क्यूँकी परमात्मा दयालु और निराई ही है जबकि जो आदमी मेरे अंदर मेरे साक्षात्कार के समय में आया वेर स्वार्थी है और दया है जिससे हम किसी दया या न्याय की कामना नहीं कर सकते हैं, वह हमारी बाहरी प्रकृति पर भी अधिकार कर लिया है मुझे यह अनुभव होता है केवल मैं ही भयभीत नहीं होता हूँ यद्यपि जो हमारी प्रकृति है जैसे आकाश पृथ्वी सूर्य वायु जल यह भी भयभीत हो जाते हैं और यहाँ हमेशा रात्रि के समय भयभीत करता है इसको केवल मैंने ही अनुभव नहीं किया मेरे साथ मेरे बहुत बड़ा परिवार जो हजारों की संख्या वाला है गाँव के और दूसरे लोगों ने भी अनुभव किया है जैसे यह भय और आतंकित करने की घटना किसी सूक्ष्म के द्वारा किया जा रहा है वह हमारे मनोमस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है एक ऐसी ताकत है जिसका उपयोग केवल अमीर देश या अमीर लोग ही कर रहे हैं जिसका उपयोग करके किसी भी क्षेत्र में भूकंप बाढ़ या ऐसी हवाओं के साथ तरंगों को फैलाया जा सकता है जिसके प्रभाव में आने के बाद उस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति या बहुत बड़े समूह आरोप अधिकार किया जा सकता है इसका भरपूर उपयोग किया गया है मुझे और मेरे परिवार मेरे रिश्तेदारों को और मेरे समाज को भयभीत करने के लिए ऐसे अमीर आतंकवादी है जो यह नहीं चाहते हैं कि लोग सत्य और ज्ञान को उपलब्ध करें जिसने कर लिया हो उसके पूरे समूह को ही पूरी तरह से समाप्त हत्या कर उसकी संपत्तियों को अपने अधिकार में कर लेने की योजना बना लिया है इसमें हमारी सरकार का हाथ है यह भी निश्चित है और इस तकनीकी के साथ आज भी कार्य कर रहे है हमारे खानदान के हमारे गांव के लोगों पर हमारे परिवार के लोगों पर हमारे सम्प्रदाय के लोगों पर इस तरह की सूक्ष्म मशीनों का उपयोग करके उन सब की हत्या हो रही है और काम इतनी सफाई से करते हैं कि इसका कोई प्रमाण प्रशासन को नहीं मिलता है यह केवल मेरे जीवन या मेरे परिवार या समाज की बात नहीं यह सभी पर प्रयोग किया जाएगा जो सत्य और ईमानदारी के कार्य में लगे हुए हैं उन सबकी किसी न किसी प्रकार से समाज में हत्या हो रही है जैसा कि मेरी भी हत्या का प्रयास कई बार हो चुका है मैं अपनी दैवीय शक्तियों के प्रभाव से कई बार बच चुका हूँ लेकिन वह जो हमारे शत्रु है वे हमें किसी भी कीमत पर समाप्त करने के लिए उतारू है इनके जाल बहुत बड़े हैं। इनके अंडर में दुनिया की सरकारें चलती है यह स्वयं हमको परमात्मा समझते हैं बहुत भयानक तरह से यह सब गुप्त रूप से लोगों का शोषण और लूटपाट के साथ हत्या भी करते हैं यह उन दिनों की बात है जब मैं अपने गांव में रहता था और मैंने एक क्रांतिकारी कदम उठा लिया था और अपना व्यक्तिगत ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान वैदिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए कार्य कर रहा था जिसके आधारशिला को रखने के लिए मिर्जापुर छानबे क्षेत्र में स्वामी रामदेव जी को हरिद्वार वाले को आमंत्रित किया था और स्वामी जी अपने नियमित समय पर आए और उस स्थान का मुबाइज भी किया उसको बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ी रकम को देने का वायदा भी किया जनता के समाने जिससे जनता में एक प्रकार की लहर व्याप्त हो गई कि मेरे पास बहुत बड़ा धन आ चुका है सुनने वालों में ज्यादातर लोगों को यह अच्छा नहीं लगा जिसमें हमारे जो सबसे करीबी थे उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ वह सब हमारे विपरीत खड़े हो गए क्योंकि वे सब नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पर किसी प्रकार निर्माण का कार्य कराऊ मेरे पक्ष में कोई नहीं था अक्सर लोग हमारे खिलाफ ही थे मैं जिस जान से लगा हुआ था कि मुझे विश्वविद्यालय बनाना है मुझसे जो भी संभव था वह कार्यक्र रहा था लेकिन मेरे द्वारा कार्य जा रहा था वह कार्य किसी मायने से बहुत तुक्ष था क्योंकि आज के समय में किसी प्रकार का कार्य करने के लिए सबसे पहले धन चाहिए धन का वादा तो सबके सामने रामदेव ने कर दिया लेकिन समय आने पर वे मुकार गए अर्थात धन नहीं दिया जिसको बनाने के लिए मैंने सबसे शत्रुता कर ली थी मैं यह समझता था कि रामदेव का पैसा मिल जाएगा इस तरह से मेरा कार्य संभव हो जाएगा मेरे साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ उस समय मेरे पास धन की बहुत कमी थी यहाँ तक मेरा खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था मेरे खिलाफ शुरू से मेरे पिता ही रहे क्योंकि वे किसी भी शर्त पर नहीं चाहते थे कि मैं उनकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य करूं। जबकि मैं सारे कार्य उनके विपरीत ही करता था वह हमें देखना नहीं चाहते थे जबकि मैं वही पर रहकर बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था इस तरह से सबसे बड़ा शत्रु मेरा पिता ही मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका था वह एक भी रुपया देने के पक्ष में नहीं था उसने सारी पुस्तैनी संपत्ति पर एक तरफा अधिकार कर लिया है यहाँ तक मुझे घर में भी रहने नहीं दिया गांव वाले कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला भी कर चुका है उसने मुझे समाज में पागल सिद्ध कर दिया और सब उसकी बातें मानने लगे मेरे हाथ और पैर में भेड़िया डालने की तैयारी चलने लगी इस बात से सारा समाज परिचित है कोई भी मेरा एक रुपये से भी सहायता नहीं करना चाहता है मेरे पास खाने पीने रहने की बहुत भयानक दिक्कत आ चुकी थी किसी प्रकार से मेरी माँ मेरे पिता के चोरी से मुझे खाने पीने के कुछ दे देती थी जिसके लिए उसे अक्सर प्रताड़ित होना पड़ता था हर तरफ से केवल मेरे शत्रु ही निकल रहे थे उसी बीच मुझे एक खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया जिसने मुझे अघमरा बनाकर रख दिया थोड़ा इससे पहले जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि मेरा पिता बचपन से ही मुझसे शत्रुता करता था उसकी ऐसी समझ है कि मैं उसका पुत्र नहीं किसी और का पुत्र हूं जिसके मेरी मां अपने साथ लेकर आई थी जिस कारण से वे मुझे और मेरी मां को जान से मारने चाहता था जब से मैं जानने लायक हुआ मैं अपनी जान उससे बड़ी मुश्किल से बचा पाया हूं। मैं हमेशा से बहुत अधिक परेशान रहा सबसे अधिक अपने पिता से ही यहाँ तक मैं अपने स्वप्नों में भी अपने पिता की यात्रना का बहुत अधिक शिकार रहा जिससे बचने के लिए मैं घर को छोड़कर भागने लगा था जब भी वह हमारे साथ मार्चपीट करता मैं घर छोड़कर भाग जाता था कुछ समय बाहर में दुखों और कष्टों को सहता बड़े छोटे महानगरों में रहा और हजारों प्रकार की छोटी छोटी नौकरियां भी की इस तरह से मैं लगभग संपूर्ण भारत का बहुत दर्दनाक भ्रमण किया जिसमें मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा यू ही दुनिया के अनछुए सत्य का साक्षात्कार करने में भी व्यतीत हो गया जिसका अभाष शायद ही कभी किसी को हुआ इसी बीच हमारा निर्माण भी हुआ इस तरह से मैं केवल ना एक परिवार एक समाज का ना एक शहर का ना ही एक राज्य का यह अद्यपि में संपूर्ण रूप से भारतीय बन गया जिसमें बहुत ही असहनीय और दुखांत अनुभव भी जुड़े हैं। क्योंकि मेरी यह भारत भ्रमण की यात्रा सुख सुविधाओं के बीच में नहीं की गई है बहुत भयानक तंगी और असुविधा में की गई अक्सर मेरे लिए खाने पीने के लिए भोजन भी उपलब्ध होता था जिससे में लंबे समय तक भुखा ही रहता था शिवाय पानी पिक कभी कभी तो मुझे पानी भी नहीं मिलता था यूं ही कहीं किसी कोने में मूर्खा अवस्था में कई दिनों तक इस हालत में कहीं भी पड़ा रहता था और अंत में मजबूर होकर घर को वापस आ जाता था क्योंकि बिना धन के कहीं पर रहना बहुत कठिन कार्य है यहां तक बहुत मुश्किल या असंभव कार्य है इसी तरह से चलता रहा बहुत समय के बाद मेरी शादी भी हो गई पत्नी आ गई और उसको एक पुत्र भी हो गया लेकिन यह सब मेरे रास्या मेरी पत्नी मेरे पुत्र की मृत्यु के बाद मुझे छोड़कर चली गई इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा पिता ही था वह मुझे हर तरह से मिटाना चाहता था और उसके लिए उसने भरपूर प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी हुआ। एक दिन रात्रि के करीब 9 बज रहे थे सर्दी का समय था और मुझे मारने के लिए मेरे पिता ने बाहरी हथियारों को बुला लिया था जैसे ही मैं बाहर खाने के लिए बैठा हुआ था अचानक मेरे अंदर से बहुत भयानक भय की लहर उठने लगी जैसा की पहले एक बार मेरे साथ पहले भी हो चुका था जब मैं दिल्ली में रहता था उस समय दिल्ली में मैं एक बहुत बड़े व्यापारी परिवार से मेरी कुछ समय के लिए मित्रता थी बाद में वे हमारे विचार क्रांतिकारी होने के कारण वे सब मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करने लगे यहाँ तक बात पहुंच गई कि उन्होंने मुझे जान से मारने का भी योजना बना लिया मेरा जिना मुश्किल कर दिया दिल्ली में उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी एक बार धोखे से बुलाकर मुझे वे लोग अपने घर में मुझे पुलिस के हवाले मरापिट कर कर दिया और यह लगाया कि मैं उनके घर में चोरी के लिए आया था। था। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। उस समय जेल से छुड़ाने में मेरे वे मालिक काम आए जिनके यहाँ पर मैं कार्य करता था इसके बाद मेरा रहना दिल्ली में बहुत मुश्किल हो गया और मैं बहुत परेशान रहने लगा था मैं भी बदला लेना चाहता था एक बार फिर उनके यहाँ पर मैं चला गया पिछला सब कुछ भूलकर कि शायद यह हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन मैं गलत था वह सब हमारी हत्या की योजना पूरी तरह से बना चुके थे मेरे पहुंचते ही वहाँ पर मेरे ऊपर चार पांच आदमियों ने जानलेवा हमला कर दिया और मुझे तब तक मारते रहे जब तक मैं पूरी तरह से मरा तुल्य नहीं हो गया जब उनको विश्वास हो गया की मैं अब मर जाऊंगा तो मुझे उन्होंने मेरे बहुत याचना करने पर छोड़ दिया इस शर्त पर कि मैं पुलिस से संपर्क नहीं करूंगा वह 25 नवंबर 2002 की बहुत भयानक रात थी जब मैं जीवन और मृत्यु से लड़ रहा था उस समय मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था बड़ी मुश्किल से मैं कनाट प्लेस के भिड़भाड़ वाले सर्कल से गाड़ियों की रोशनी के बीच में गिरते लड़काते बाहर निकल पाया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मैं रेलवे स्टेशन के अंदर ना जाकर सिद्धा पहाड़गंज की तरफ से उस पुल पर चढ़ गया जो रेलवे लाइनों को पार करके अजमेरी गेट और पहाड़गंज को जोड़ने वाले उस पुल पर पहुंच गया ऊपर पुल पर पहुंचने पर मैं भयंकर दर्द से कराह रहा था मेरे हाथ पैर के जोड़ खुल गए थे दाया पैर और बाया हाथ बिल्कुल ढिला पड़ चुके थे मैंने वहाँ पुल के ऊपर साई पर कुछ समय रुक कर आराम करना चाह जिस कारण से मैं वही पर नीचे ही लेट गया कुछ ही पल वहाँ लेटा हुआ था कि मुझको बहुत अधिक ठंडी लगने लगी जिसके कारण मैं वहाँ से एक बार फिर खड़ा हुआ और पैदल चलते हुए किसी तरह से बड़ी मुश्किल से चलते हुए अजमेरी गेट की तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जहाँ पर एक साधु अखाड़ा है उसके पास से होते हुए आगे एक मोड़ था वहाँ पहुँचा जहाँ एक रिक्शे वाला एक कागज जलाकर आग ताप रहा था जहाँ पर जाकर आग के पास अपनी सर्दी को दूर करने के लिए मैं बैठ गया रिक्शे वाला जो आग जला रहा था उसके पास लकड़ी भी नहीं थी कुछ कागज था जो थोड़ी समय में जलकर राख हो गई वह रिक्शा वाला मेरी शक्ल देकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और बोला यहाँ से चले जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी और मुझे परेशान करेगी मैंने कहा डरो मत मेरे पास बैग में कपड़े भरे है मेरे है इसमें से एक आग ले लो और मुझे थोड़ी देर आग के बैठकर आराम करने दो और मैंने अपना एक जीन्स का पैंट बैग से निकाल कर उस रीक से वाले को दे दिया और कुछ कापी किताब जो मेरे बैग में थे उनको निकाला और आग में जलाने के लिए डाल दिया जिससे आग फिर से ददकने लगी जिससे मुझे थोड़ा शक्न मिला लेकिन उस समय मुझे भयानक दर्द और मुरछा आ रही थी क्योंकि मैंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया था और मुझे भी अंदर से भय लग रहा था कि कहीं पुलिस ना आ जाए और वे भी मुझे मारने पिटने लगे उस रिक्शे वाले ने कहा कि थोड़ा पीछे साधु आश्रम के बगल में मड़ी और ट्रांसपोर्ट है वहां जाकर बैठ जा वहां रात भर काम चलता है कोई पुलिस वाला परेशान भी नहीं करेगा मैंने वैसा ही किया और वहाँ से अर्धमूर्चा अवस्था में उस ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंच गया जहाँ पर एक नारा देखकर बैठ गया और लगभग मैं मूर्छित हो चुका था मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं क्या हुआ और कैसी हालत में हूँ लेकिन वह रिक्शा वाला बराबर मुझ पर नजर रख रहा था जिसने मुझे मेरी अर्ध अर्धमूर्छा की हालत में ही उठाया और एक दो बार चाय भी पिलाया उसके बाद रात्रि के समय वहाँ के दुकान मालिकों से मेरे बारे में कहकर मुझ पर तरस खा मुझे खाना भी खिलाया खाने के बाद मेरे शरीर में कुछ जान आई और तब उन लोगों ने मुझसे कहा अब तुम यहाँ से जाओ इस समय रात्रि के एक बज रहे हैं अभी यहाँ पुलिस आ सकती है जो तुम्हें परेशान कर सकती है फिर मैं वहां से धीरे-धीरे खड़ा हुआ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच गया जहाँ एक तरफ किनारे में दाहिने हाथ पुल के नीचे कुछ हाथ ठेला पड़े थे जिन पर मैं पहुंचकर सोने का प्रयास करने लगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस समय मुझे सर्दी बहुत अधिक लग रही थी फिर मैंने अपने बैग को एक बैग खोला और उसमें से कई सारे सर्क और पैंट निकालकर कठिनाई से किसी तरह सबके एक ऊपर एक पहन लिया जिससे मेरे ऊपर सर्दी का प्रभाव काफी कम हो गया और मैं वहां पर कुछ समय के लिए सो गया रात के चार बजे ही मेरी नींद खुल गई मुझे यहाँ भी पुलिस का डर सतता रहा था की कभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है जो मेरे लिए समस्या खड़ी कर सकती है क्योंकि इसके पहले मैं एक बार बहुत पहले इसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट का पकड़ा गया था कई एक साल पहले जब मुझको पुलिस ने पकड़ लिया था और मुझे और सैकड़ों कैदियों के साथ लॉकअप में बंद कर दिया था जहां पेशाब करने और निपटने का स्थान भी नहीं था और बहुत मारा था उस समय मेरी उम्र कम थी इसलिए स्टेशन से चलान नहीं किया था माच पिट कर छोड़ दिया था लेकिन अब समय काफी बदल चुका था सुबह के करीब बजे मैं निकला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आगे दिल्ली गेट की तरफ चले लगा कुछ दूर जाने के बाद जहां पर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है उसके सामान पहुंच में थक गया क्योंकि शरीर में भयानक दर्द और पीड़ा हो रही थी इसलिए ठंड में वहीं पर बैठ गया और एकाध घंटे तक आराम किया उसके बाद वहां से निकला और दिल्ली गेट को पार करके सड़क के दूसरे तरफ सिद्धा बाहरी रिंग रोड के लिए आगे चल पड़ा तभी मेरी निगाह बाई तरफ पार्क के खुले दरवाजे पर पड़ी जो उस समय खाली था चारों तरफ बड़ी बड़ी घास थी मैं उस पार्क में घुस गया और वहीं गिर पड़ा और मुझे निद आ गई मेरी निद ऐसी शाम को करीब पाँच कर पर उठा और सिद्धा रिंग रोड को पकड़ पैदल ही चल पढ़ा क्यूँकी मेरे पास जो पैसे वगैरह थे सब निकाल लिया था हमारे शत्रुओं ने मैं आगे बढ़ता रहा मुझे रात बिताने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर मैं अपनी रात्रि को बिना किसी के बिता सकूं मैं रास्ते में कई जगह प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं हर जगह से मुझे आगे बढ़ जाने का ही संक मिला मैं निरंतर आगे ही बढ़ता रहा पूरी तरह से मैं थक के चूर हो रहा था मेरे कदम जबा रहे थे फिर भी मैं जबरदस्ती आगे ही आगे बढ़ रहा था इस तरह से मैं वजीराबाद पुल के पास पहुंच गया रात के उस करीब 12 बज चुके थे वजीराबाद पुल को रात में ना जाकर मैं उससे थोड़ा पहले ही एक रास्ता जो दिल्ली शहर में जाता था मोतीबाग का उस रास्ते से आगे निकल पड़ा। कुछ दूर मेरे चलने पर मुझे एक कुत्तों को रहने का एक झोपड़ा पार्क में बना दिखाई दिया जिसमे मैं चुपके इसे धुस गया जिसमे बहुत गंदगी थी और मुझे बहुत भय भी लग रहा था कहीं किसी की निगाह मुझ पर ना पड़ जाए जिससे लोग मुझको चोर समझकर मेरी पिटाई ना करने लगे क्योंकि लोग उस पार्क रास्ते से उस समय गुजर रहे थे कभी किसी के बोलने की आवाज आती तो कभी गाड़ियों और मोटरसाइकिल की आवाज भी आती थी रुक रुक कर जिससे मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था मेरी बहुत मजबूरी थी वहाँ रात्रि बिताना बहुत कठिन था किसी तरह से मैंने वहाँ पर एक या दो घंटे बिताया फिर वहां से भी रात्रि के करीब दो तीन बजे निकल पड़ा और वजीराबाद पुल पर चल पड़ा चलते चलते थक चुका था फिर वही एक बस स्टॉप पर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा रात जो बिटने का नाम नहीं ले रही थी फिर मुझे रात्रि की अजान सुनाई दी जो सुबह भोर में बोलते हैं, जिससे मैं समझ गया की सुबह होने वाली है और फिर मैं वहाँ बस स्टॉप से आगे की तरफ चल पड़ा रास्ते में मैंने एक दो जगह आराम किया सूर्य का प्रकाश हुआ तब तक मैं लोनी बॉर्डर पर पहुंच गया था जहां पर मुझे बहुत थकान और दर्द के साथ भूख भी लग रही थी जिसके लिए मैंने एक सड़क किनारे होटल में गया और अपनी मजबूरी को बताया और कहा कि मैं कई दिन से भूखा हूं। मुझे खाना दे दो मैं आपके यहां काम कर लूंगा इस तरह से उस होटल के मालिक ने मुझे अपने होटेल में बर्तन धोने के लिए रख लिया और बदले में भोजन देने लगा जहाँ पर केवल शराब पीनने के लिए ही अधिक लोग आते थे इस तरह से मैं वहां पर करीब 40 दिन रहा और एक दिन वहां से मैं फिर पैदल ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आया और बिना टिकट के ही ट्रेन में सवार होकर मेरा के लिए चल पड़ा। ठीक इसी प्रकार की घटना दो बारह मेरे साथ मेरे पिता के द्वारा घटने वाली थी इन दिल्ली वाले लोगों के साथ मिलकर दोहराने का प्रयास किया गया जिसका अभास मुझे पहले ही हो गया जैसे हवा में वे दो बारा दर्द मेरी मेरे मरने का मातम भर गया है चारों तरफ बहुत बुरी तरह से कुत्ते रोने लगे जैसे पूरी की प्रकृति ही मुझे मारने के लिए ओली हो गई हो मेरे हाथ पैर काम करना बंद करने लगे जब अपने गांव के घर के बाहर बैठकर खाना खा रहा था क्योंकि यह दिल्ली मेरे घर पर पहुंचकर मेरे पिता को अपने साथ मिला लिया था और आपस में सौदा किया मेरी हत्या करने का जिसके साथ रामदेव का भी साथ था जिसने हमें पूरी तरह से पागल सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन मुझ पर आने वाले भयंकर संकट का आभाष मुझे पहले ही हो गया जिसके कारण मैं वहां से सिद्धांत नदी किनारे भागा अपनी जान बचाने के लिए यह सब लोगों मेरा पीछा किया जब मुझे लगा कि यह लोग मुझे ही देंगे और समय रात्रि के समय ही सर्दी में मैं गंगा नदी में खुद पड़ा और अंधेरे में खो गया जिससे सारे मेरे हथियारे पीछे लौट गये यह तो मेरे बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हुई मैं चाहता हूँ की आप सब यह जाने क्यूँ मैं दिल्ली कैसे पहुंचा जहाँ पर मुझे मारने का प्रयास किया गया यह तो एक प्रश्न हुआ दूसरा प्रश्न कि मैं स्वामी रामदेव से कैसे मिला इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद हम अपनी कहाना को और आगे बढ़ाएंगे जिससे आप सबको और कुछ विस्तृत तरह से समझ पाएंगे जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं यूं ही घर से बाहर निकल जाता था ऐसे हाईकोर में अपने घर से बाहर मुंबई जो कभी बॉम्बे के नाम से जानी जाती थी वहां पर रहता था जहा पर मेरी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो दिल्ली अपने घर से भाग कर गया मुंबई गया था जैसा कि अक्सर लड़के अपने परिवार वालों से परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाते और उसके बाद उनके साथ क्या होता है उसका मुझे बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर चुका हूँ इस क्षेत्र का मैं स्वयं हमको विशेषज्ञ कहू तो भी गलत नहीं होगा जिसलिए मैं नहीं चाहता था यह लड़का भी यहाँ मुंबई में मेरी तरह से भयंकर परेशान हो और इसके जान के लाले पड़ जाए मैं उसे बचाना चाहता था व्यर्थ की उलझनों से क्योंकि यह सब मेरे लिए कोई नया कार्य नहीं था यह मेरे जीवन की हिस्सा बन चुका था और मैंने इसको स्वीकार भी लिया था कि मैं यहीं हूँ यद्यपि मैं किसी दूसरे को नहीं चाहता था कि कोई दूसरा भी इस खतरनाक रास्ते पर निकले जिसकी कोई मंजिल नहीं है शिवाय खतरे ही खतरे जी में किस पल जीवन में कौन सी चुनौती खड़ी हो जाए इसका कोई हमें पहले से जानकारी नहीं होती है यह सब अनजाना और दुखपूर्ण अव्यवस्थित मार्ग है जैसा कि आज भी मैं व्यवस्थित नहीं हो पाया हूँ आज भी मैं स्वयं हमको व्यवस्थित इस संसार में करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जान लिया है कि इस संसार में जो व्यवस्थित है वही सुंदर है और वही सुखी है अन्यथा अव्यवस्था ही दुख का मुख्य कारण है कभी कभी हमारा ज्ञान भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है क्योंकि वह नया और क्रांतिकारी मार्ग होता है जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति को नए मार्ग जंगल से बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसने भी नया मार्ग बनाने का प्रयास किया है और लिख से हटकर चलने का प्रयास किया है उसका जीवन प्राय नई नई चुनौतियों से हमेशा भरा होता है और यहाँ तक मैं समझा हूँ यह सभी के लिए संभव नहीं है हर आदमी अपने लिए एक नया मार्ग बनाना चाहता है और नए कार्य को करना शुरू कर देता है लेकिन जब रास्ते में विधान आते हैं तो वे उनको देखकर घबरा जाता है उसकी बुद्धि और दिल दिमाग कार्य करना बंद कर देता है वे समझ नहीं पाता है कि उसे क्या कार्य करना चाहिए अक्सर तो ऐसा देखने में आया है की ज्यादातर लोग कठिनाइयों के भय ऐसी किसी नए कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं दूसरे शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते है बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं विधनों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं बहुत दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जो सभी विधि को सहते हुए अपने लिए एक एक कदम दुर्गम और दुसाध्य कठिन से कठिन कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक चैन से नहीं बैठते है ऐसे बहुत से लोग हमें इस दुनिया में हमको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने हौसले और साहस के पराक्रम के दम पर बड़े ऐसी बड़े लक्ष्य को उपलब्ध कर लिया है जैसे राजा हरिश्चंद्र जिन्हें ने क्या क्या दुख और कष्ट को नहीं सहा अपने सत्य की रक्षा के लिए राजा नल और दमयंती जिन्होंने भयंकरतम कठिनाइयों को सहकर भी अपने सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए